अगर ये बात आपको छू गई कि एक शरीर यात्रा तारकेश भाई ढूंढ ढूंढ के ढूंढ लेता हूँ कहाँ बैठा है ये जो शरीर यात्रा है ये सम्मान की यात्रा है अगर एक बार सम्मान पूर्वक जी पाए है ना सम्मान से सम्मान को पूरा कर पाए उसकी शिक्षा और उसकी व्यवस्था आपकी अगली पीढ़ी भी सम्मानजनक जिएगी ये कुल कार्यक्रम है तो मानव में एक बार सम्मान देखो सम्मान कितना बड़ा ड्राइव है पूरे महाभारत का पूरा धंधा जु, जुगाड़ कहां से बना कहां से हुआ वो द्रौपदी का अपमान कर दिया दुर्योधन का अपमान हुआ यार और अपमान का आधार क्या बना रूप के आधार पर कुछ मूल्यांकन कर लिया क्या का बेटा कितना ख़राब लगता है जब भी आपको रूप के आधार पर मूल्यांकित करते हैं आपको ख़राब लगता है पद के आधार पर करते हैं ख़राब लगता है बड़े बड़े पद वाले अपने पद से परेशान हो जाते हैं क्योंकि तो उनको पता है कि जितने लोग उससे मिल रहे हैं वो एक्चुअली मेरे को नहीं देख रहे हैं मेरे पद को देख रहे हैं उसको पता लग जाता है ये बात कपड़े एक बार कपड़ा को दिखाते हैं हम पहले कपड़े से सब लोग हमारी तरफ देखते हैं हमको लगता है कि हमको देख रहे हैं एक समय आता पता लगता है हमको नहीं देख रहे जूम इन करते हैं तो कपड़े भी ध्यान देता है उनका हमारी तरफ ध्यान ही नहीं है तो खाली पन लगता ही है तो कुल मिलाकर पूरी शिक्षा में एक बालक में देखो बालक में सम्मान पूरे जीने की चाहना होती है या नहीं होती किसी के बच्चे को कोई भी जाके एल ए टिली टिली गाल पकड़ गई हूं सारे बच्चे बोलते हैं तमीज से बात कर थोड़ा <laughs> थोड़ा बराबरी से कोई दुनिया कोई बालक उल्लू उल्लू उल्लू टिल्ली थोड़ी पसंद करता है यार उसके साथ भी एक मानव जैसे बात करो ऐसे ही पसंद करता है वो अपने आप को कम मानता ही नहीं है इसीलिए तो, तो? इसीलिए तो सम्मान पाना नहीं है सम्मान पूर्वक खुद जीना है अरे मेरे भाई आप कुछ भी कह दिए अभी उससे हमको हमारा मूल्यांकन फर्क पड़ता तो दुखी होते ना के मूल्यांकन से आप प्रभावित ना हो वही ना देखिए दू, दूसरों के मूल्यांकन से प्रभावित नहीं होना उपदेश है क्या है ये दे दिया उपदेश विकल्प क्या है विकल्प ये है वो तो लाइन पर रट गई अपने को विकल्प ये है स्वयं में एक स्केल को पहचान पाना और उसके साथ अपने मूल्यांकन करते रहना कभी कोई उसको देख पाता है कभी कोई उसको नहीं देख पाता है मैं तो उसको देख ही पाता हूँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा और आग बंद करके नहीं अभी हमने क्या हुआ था अहंकार में क्या हुआ लोग कह रहे हैं यार थोड़ा सुधरो लेकिन हम देख ही नहीं रहे हैं, है ना तो लोगों को इग्नोर कर दे रहे हैं ऐसा नहीं लोग कहते हैं तो हम वापिस पुनः ध्यान देते हैं जैसे अभी यहाँ हम गए किसी ने कुछ कहा कि नहीं नहीं ये नहीं होना चाहिए ऐसा होना चाहिए तो पुनः उसको ध्यान देते हैं कि क्या कहा जा रहा है पुनः अपने में उसका मूल्यांकन करते सामने वाले के कहे का भी मूल्यांकन करते हैं फिर उसके अर्थ में अपने को देखते हैं कि हमारा चरित्र ऐसा है या नहीं है और हमको लगता है हमारा चरित्र ऐसा नहीं है तो दूसरे को भी क्यों कह रहे हैं उसको भी हम मूल्यांकन कर पाते हैं और कहां से क्या आ रहा है उसको भी ठीक कर सकते हैं और तो ये उभय पक्षी है यहां पर ये नहीं करे कि हाथी निकलेगा तो कुत्ते भोंगते रहते हैं वो सब बात नहीं कर रहे हैं ये सब नहीं करें अपने में कोई स्पष्टता बनी तो दूसरा भी कुछ कह रहा है तो उसी अर्थ में कुछ कह रहा होगा पूरे में अधूरा समाता है या उसका विरोधी है पूरे में अधूरापन समाता है या उसका विरोध करता है अभी कोई विरोध भी करता है तो अधूरा ही बता रहा है ना कई सारे लोग बोलते हैं क्या करते रहते आप यहां पर लेके ना? हमारे बच्चे को सब लेके बैठ गए और कुछ नहीं निकल गया से हो क्या रहा है इसमें तो उसने ये बात रखी तो अब हम उसकी तरफ से भी देखते हैं अच्छा वो क्या कह रहा है भाई और ये कह रहा है कि जीव चेतना के हिसाब से या मानव के जो मानसिकता है उसके हिसाब से तो कुछ दिखता नहीं है उसको तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमको लग रहा है कि ये दिख रहा है तो क्या ये वाकई में हो रहा है या नहीं हो रहा है यदि ये हो रहा है तो इसको क्यों नहीं दिख रहा है <coughs> इसको भी आंख है कि नहीं है? इसमें भी तो अकल है तो इसका मतलब हमको और इसको कोई ऐसा इसको इसको अम्बली पहनाना पड़ेगा उसको दिख जाए इस प्रकार से उसकी किसी भी बात का विरोध नहीं है इसमें क्या विरोध बनता है तो पूरे के साथ पन, है ना पूरा उसका कॉम्प्लीमेंट्री है तो उसमें विरोध नहीं है बल्कि उसमें जाता है कोई बोलता है आप बातें बहुत करते हो काम तो कम ही करते मैं पहले बोलता बिल्कुल सही कह रहा हूं सच बात है यार हम इतने सारे विश्व परिवार की बात कर रहे हैं अभी कितना थोड़ा सा काम हम कर पा रहे हैं। इस प्रकार से मूल्यांकन करके उससे भी अपना कोई विरोध नहीं और अपने में भी ये बात दिखा कि हमने कोई बहुत महान काम कर लिया है ना ऐसा उसका कोई श्रम नहीं हमको जितना काम कर लिया उसका कोई हमको श्रम थकने का कोई काम ही नहीं यार बहुत काम है अभी क्या थक जाए इतनी जल्दी ये कोई टैक्टिस नहीं है ये मूल्यांकन की प्रक्रिया है यदि इसको ठीक से पकड़ेंगे तभी बचे रहेंगे नहीं तो ये में उपदेश हमने सुन रखे हैं है ना उससे क्या हो देखो सुन लो आप तो मूल्यांकन की विधियों को अपने में बनाना पहचानना ये समझदारी का प्रमाण है नहीं तो अच्छा अच्छा सुनने के हम आदि हो जाते हैं ठीक तो एक भ्रमित मानव में भी फिर से मैं बात कर रहा हूं तमाम ज्ञान होने के बावजूद जो आदमी ज्ञान विधि से जो आचरण करता है तमाम भ्रमित आदमी भी उस आचरण की अपेक्षा रहते हुए भी ज्ञानी से करता है लूप कंप्लीट होता है यहाँ पे क्या हो जाता है इतना कठिन हिंदी हो जाता है क्या कोई नहीं पहले भी कह चुका आप समझ ही चुके हो भ्रमित मानव की जो ज्ञानी आदमी से अपेक्षा है बिना ज्ञान हुए वो गलत नहीं है है ना ज्ञानी आदमी का जो आचरण है भ्रमित आदमी की अपेक्षाओं के पे खरा उतरता है लूप कंप्लीट अब इसको जोड़ो चाहत में हर मानव समान है जब भी आदमी दूसरे से अपेक्षा कर रहा है वो चाहत के अर्थ में कर रहा है है ना? उसको खुद को अपना मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है हमारा भी नहीं कर पा रहा है चाहत के अर्थ में तो वो ठीक ही कर रहा है तो अब इसमें कौन, विरोध हो रहा है? कौन हमारा विरोधी हम किसके विरोधी हमारा तो तरफ से विरोध बनता नहीं आप कुछ कहेंगे तो आप चाहत के अर्थ में कहेंगे ठीक इतना तो एक अज्ञानी आदमी भी ज्ञानी आदमी से जो आचरण की अपेक्षा रखता है वही ज्ञान पन्न हो जाने के बाद आचरण है अरे कहानी सुनाई थी ना पंडित जी लड़ रहे थे बताया था दो आदमी जो भ्रमित मानव थे उन्हें भूल गए कहानी भी तो ये तो समझ में आता है ना कि ज्ञान हो जाने के बाद आदमी है ना कम से कम मोटा मोटा परिभाषा तो उसको बनता ही कामना के रूप में कि वो प्रेम पूर्वक जिएगा लड़ाई नहीं करेगा रूप पद बंधन के लिए लड़ेगा नहीं ईगो नहीं होगा कॉम्प्लेक्स नहीं होगा है ना ये नहीं होगा वो नहीं होगा ये तो सब हम अपेक्षा करते ही हैं इसमें कौन सी नई बात कर रहे हैं उन अपेक्षाओं की पूर्ति करने की योग्यता ज्ञानी में नहीं है ज्ञानी होने का मतलब है कि उन अपेक्षाओं की पूर्ति करने की योग्यता उसमें आ जाए कुल मिला के ये समझ में आ जाए कुल मिला के समझ में आ जाए अब समझ में आएगा जैसे बात हुई थी कि मौलिक चाहते हैं हाँ। उसमें एक होता है सम्मान की अपेक्षा हाँ। अब मौलिक चाहते आपने बोला कि सब में सम्मान है कोई अंतर नहीं चाहे वो भ्रमित हो चाहे फिर कोई भी माना हो हाँ। लेकिन अभी तक हम यही सोच रहे हैं जो कि हम लोग हैं ऐसे भ्रमित हम लोग यही सोच रहे हैं कि सम्मान हमको हमेशा बाहर से ही मिलना है हाँ। लेकिन अब आप उसको बोल रहे हैं कि वो नहीं उसको डिफाइन को चेंज करो अब वो सम्मान आप अपने में लोगे तो फिर ये मौलिक चाहते तो नहीं हुए क्योंकि आपने उसको एक तरीके से थोड़ा सा चेंज किया हुआ है हम तो आ, अभी तक मौलिक चाहते को समझता था कि सम्मान बाहर से आना है और हम लोग अभी भी सोच रहे हैं ओह, सम्मान की चाहत है आ, या बाहर से पाने की चाहत है सम्मान की चाहत है फिर वो पूर्ति का कार्यक्रम बना क्या आप अच्छा कपड़ा पहने लोग आपको आप अच्छा कपड़ा इसलिए नहीं पहनते हो कि आपको अच्छा लग रहा है बल्कि आपको अच्छा इसलिए लगने लग जाता है कि इसको पहन के शायद आपको लोग सम्मान करेंगे इसका मतलब हमको मौलिक चाहते ही हमको नहीं पता ऐसा हो सकता है हमको मौलिक चाहत तो कहीं अनुमान है भाषाभास है ठीक स्पष्ट नहीं है तो भाषाभास है के सम्मान तो हमको चाहिए बचपन से मैंने बताया ना गाल पाता का बोलता तमी से बात करो बोलता ना तो सम्मान की अपेक्षा है हमारे में है ना लेकिन सम्मान क्या चीज है मतलब सम्मान क्या चीज मतलब सम्मान पूर्वक में सम्मान को अर्जित कैसे कर सकता हूँ इसके बारे में जो कार्यक्रम आया शिक्षा और व्यवस्था से उसमें कमी हो गया तो ये डिग्री से सम्मान मिलेगा आपको बाजार में बताया तो आप करने लगे फिर एक ही समय उसे डिग्री में लगा कि आज आज सीएस को कौन पूछता है कंप्यूटर साइंस में डिग्री लेना आजकल थोड़ा ऐसा ऑन लगा ना पहले 1950 में 1960 में कोई क्या पढ़ाई बीए किया है बीए ऐसा होता जाता बी, ए ए था। बी किया है ना उसके पहले मैट्रिक पास ऐसा आता था है ना उसमें आवाज में दम आ जाते है, है ना अब कोई आज के जमाने में बोले क्या कर नहीं बी कर रहा हूं कॉन्फिडेंस <laughs> <laughs> ही बताना भी नहीं चाहते, चाहता ग्रेजुएशन आई एम अंडर ग्रेजुएट ना यूजी अंडर है ना यू अब कई लोग समझ में यूजी क्या है बहुत सारे दीदी अच्छा जो यूजी करके वो निकल लेते कौन पूछे आपने बेच देती हो जाएगी तो ये सब परिभाषाए फ्लोटेड है चाहत में हम मौलिक हैं भाई उसमें चाहत उसकी उसके, मैंने बताया उसका मैनिफेस्टेशन विचार पूर्वक होता है चाहत को देखने के लिए दृष्टि चाहिए ना भाई वो दृष्टि विचार से आती है आँख से नहीं आती है ना? वो जो भी दो तरह के विचार आए वो हमको बता रहे हैं एक विचार बता रहा है कि बेटा ईश्वर की भक्ति में लगोगे वो सम्मान जनक क्योंकि आगे जब मर के यहाँ से जाओगे तो पड़ेंगे खूब तब तब के याद रखो अभी से कढ़ाई में तले जाओगे इधर गड़े जाओगे गर्मी लगेगी है ना बालों से पकड़ के खींचे जाओगे अब आपको सुन के सम्मान जनक लग रहा है तो ईश्वर की भक्ति में लगे रहो अभी से यही तो फिर हम सब भक्ति करने वाले को नहीं यार करने लगे है ना दूसरी तरफ से आया हमने कहा लगे हो महाराज स्वर्ग वर्ग यही है पैसा जेब में होना चाहिए जिसकी जेब में पैसा उसकी इज्जत उसी को सब जानते पहचानते हैं वो भगवान भी उसी को सुनने लगा आजकल है हाँ सब अब सरायब उसके आसपास पास घूम रही है। <laughs> अब इस विधि से वो दौड़ गया भैया वापस दौड़ेगा कहा तो परिभाषाएं आपको कौन दे रहा है एक विचार विचार कहां सारे, एक आदमी की ताकत है मानव तो जाती ने आपके लिए एक उस सम्मान की चाहत को पूरा करने के लिए एक प्रोपोजल बना के दे दिया रूप पद बल से पूरा कर लो जी करने गए हुआ नहीं कॉम्पिटिशन फंस गए सीमित तो तो तो छोटा सा खटाख से पकड़ना है यस yes! yes. ताली था आपके लिए इसीलिए हम विचारपूर्वक काम नहीं करें कितनी अच्छी बात आपने पकड़ लिया अगर पकड़ लिया आपका शिविर सफल हो गया या ऐसे बोल गया पता नहीं आज तक हम विचारपूर्वक थोड़ी जी रहे विचार पूर्वक नहीं जी रहे हम किसने नमस्ते किया नमस्ते कर लिया किसने चाय पिला दी हमने भी चाय पिला दी किसी ने चाय पिलाते पिलाते कोई दिन बिस्कुट सर्व कर दिए तो हम अगले दिन बड़ा बिस्कुट लेके पीछे नहीं रहना हमको हम विचारपूर्वक थोड़ी चल रहे हैं। प्रतिक्रिया पूर्वक चल रहे हैं। टिट फॉर टैट क्या बोलते आप सर्वाइवल कहा हो पाए प्रकृति की उदारतापूर्वक सर्वाइवल है और हम संकट में यहां आ गए कि हाशिये बेटा अभी विचार पूरा कर लो नहीं तो निकलो सर्वाइवल को प्रमाणित नहीं कर पाए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही यदि विचारी तैयार नहीं हुआ तो सर्वाइवल कैसे हो रहा है कहाँ हो पाए सर्वाइवल मार काट मचा के रखे हैं और इतना मारते काटते काटते यहां पहुंचे कि पूरी अभी पूरा प्लेनेट ही हमको खत्म करने की जगह हम आ गए तो सर्वाइवल डेंजर हो गया ये प्रमाणित हो गया कि हम विचार पूर्वक नहीं जी रहे हैं। आप बताओ एक वो कालिदास था बेचारा किसी डकाल पर बैठा था काट रहा था उसको हम महामूर्ख के रहे यहां तो पूरा जड़ी खोद के हम खा जा रहे बताइए हमारे लिए जो धरती उदारता को प्रस्तुत की हम उसके साथ उस, उतनी सज्जनता शिष्टतापूर्वक पेश आ पाए पा नहीं आ पाए क्योंकि हमारे विचार शक्ति बनाए नहीं लिख लो विचार के अभाव में कोई व्यवहार होता ही नहीं लिखो विचार के अभाव में हा जी सब आप ही के लिए हो रहा है और क्या हम्म विचार के अभाव में क्या है इसमें कुछ नहीं है? क्या चाहिए बोल क्या चाहिए मेरे को नहीं पता कैसे खुलता है हम्म लो ठीक है विचार के अभाव में व्यवहार शून्य पाने के लिए देने का आडंबर नहीं नहीं कार्य तो करना मजबूरी करते रहते हैं विचार के अभाव में व्यवहार होता ही नहीं है विचार पूरा होता है तो विचार है नहीं तो नहीं है विचार यदि पूरा नहीं हुआ तो विचार नहीं है तो अभी तक हम भ्रमित मानव लिख लो भ्रमित मानव आज दिनांक इतने तक लिखो डेट डेट लिख के व्यवहार करने के लायक नहीं हुआ कोई व्यवहार किया ही नहीं हमने आज तक भ्रमित मानव आज दिनांक क्या हो रही हा ये मानव कौन है वो भी नाम लिख लेना आगे पांच मार्च तक 2019 तक व्यवहार करने लायक नहीं हुए हैं तो क्या कर रहे हैं कार्य करने के लायक है कार्य तो करने लायक अरे व्यवहार करने लायक दादा तो क्या कर रहे हैं कार्य करने के लायक है सिर्फ तो क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं विचार तैयार नहीं हुआ कि करना क्या है जीना क्यों जीना कैसे विचार ही कम्प्लीट नहीं हुआ ठीक व्यवहारिक तात्विक और तार्किक तार्किक व्यवहारिक और तात्विक विचार कंप्लीट नहीं है तो व्यवहार में घटित नहीं कर सकते यू नॉट एग्जीक्यूट इट सो व्हाट आर यू डूइंग यू आर डूइंग सम एक्टिविटीज कार्य करते हो कार्य से व्यवहार की अपेक्षा बनी हुई है लिखो कार्य करते हुए सामने वाले से व्यवहार करने की अपेक्षा रख रहे हो कार्य करते हुए दूसरों से कार्य करते हुए दूसरों से कार्य करते हुए दूसरों से व्यवहार की अपेक्षा में क्रियाशील रहते हैं ये लाइन समझा देते हैं जैसे आपके बेटा जी लोग हैं है ना अभी हम कैसे सकते इनके साथ व्यवहार कर रहे हैं? एक व्यवहार बताओ हम इनके साथ कार्य कर रहे हैं सुबह उठे आए उठ जा बेटा कार्य नाले बेटा कार्य ना दिया कपड़े धुला दिए कार्य खाना खिला दिया कार एबीसी लिखवा दी कार्य स्कूल भेज दिया कार्य है ये इट कैन बी डन बाय सर्वेंट और हो सकता है अच्छे से और कोई अच्छा सर्वेंट लेंगे तो बढ़िया से पढ़ा देगा और अच्छा सर्वेंट लेंगे तो न्यूट्रिशन फूड खिला देगा तो वो सब न्यूट्रिशन और बड़े या मुस्करा के बात करें फाइव स्टार वाले किसी सर्वेंट को दे देंगे तो पूरा मुस्कुरा के बात करेंगे ना अच्छी मीठी बात करेगा ये सब कार्य हैं और इनसे उम्मीद क्या कर रहे हैं? कि एक दिन ये अपने माँ के प्रति कृतज्ञता को महसूस कर पाए कृतज्ञता क्या है व्यवहार है सो वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग विच यू आर नॉट डूइंग है ना तो यू आर डूइंग योर एफर्ट हंड्रेड बट चूंकि थॉट कंप्लीट नहीं है तो व्यवहार नहीं कर सकते इनके साथ आप यू कैन नॉट अंडरस्टैंड इवन देम विदाउट अ दीट थॉट ना या तो होता है या नहीं होता विचार ही तैयार नहीं हुआ विचार से दिखता है ना मैंने बताया ना आपको मानव कल्पनाशील है थॉट अगर चश्मा अगर ठीक होगा तभी सच्चाई जैसी वैसी दिखाई देती है चश्मा बोलते हैं आधा है ना उसका नंबर टेढ़ा मा कहते हैं हमको तो चीजें ठीक से थोड़ी दिख रही है जो कुछ भी चश्मे हमको मिले हैं दो तरह के चश्मे हैं एक आदर्शवादी चश्मा, चश्मा दोनों दिखाई नहीं देते देख ही नहीं पा रहे हो भैया तो फिर जब तक नहीं हुआ जो अस्तित्व का अध्ययन तब तक विचार आया ही नहीं समझे पूरा मतलब विचार पूरा नहीं हुआ अभी तो दीदी व्यवहार में घटित नहीं हो पाए आधी काल से जंगल युग से लाकर आज तक वैसे है कि नहीं हम बताओ अच्छा भाषा और कपड़ा लता गाड़ी के अलावा भाषा कपड़ा लता, गाड़ी के अलावा बताओ क्या है इसको बचाना पड़ेगा वो होता क्या है तो अब हम इनको ठीक से समझ पाएंगे व्यवहार करने की योग्यता आएगी कार्य तो फिर भी करेंगे करेंगे कार्य छूट जाएगा ऐसा नहीं अब व्यवहार हो पाएगा जब इनको हम समझ पाएंगे कि बालक क्या होता है अब बालक में क्या है और क्या होना है वो पुनः हुई बात आ मूल्यांकन ठीक कर पाएंगे हंड्रेड का स्केल आया हमको थॉट पूर्वक ना उस हंड्रेड के स्केल से अब इनको देखेंगे तो हमको पहली बार धरती पे ये बात पर आ रही बालक क्या है बालक जन्म से न्याय का याचक सत्य का वक्ता सही कार्य व्यवहार करने के योग्यता नहीं सही कार्य व्यवहार को समझता नहीं और सत्य को जानता नहीं दिस इज दस्ट स्टेटमेंट नाउ इंटायरली डिफरेंट दे पीपल आर से भगवान का अवतार है भौतिकवाद शैतान का अवतार है हाँ. 10 -20 हो रहा होगा कि एकदम जीरो हो रहा जीरो <laughs> ऐसा कैसे <laughs> कुछ परसेंट भैया ये तो है ना ये तो पीछे तो काफी दिन लड़ाई हुई यहाँ पर <laughs> भैया जी एक और प्रश्न है नाइन्टी नाइन परसेंट हुआ पॉइंट नाइन गुप्ता जी के साथ बहुत चला था ये नाइन्टी पॉइंट नाइन पॉइंट नाइन नाइन परसेंट हुआ तो ये जीरो है तो फिर रॉकेट के नॉट बी लॉन्च भैया जी तो फिर अभी हम जिसको व्यवहार बोलते हैं जो ये भी बच्चों के जो एग्जाम्पल आपने लिया तो काम के अलावा जो भी बोल रहे हैं हम जैसे प्यार कर रहे हैं बच्चों को वो कर रहे हैं अपना मन हल्का तो करने के लिए कुछ कुछ करते रहते रहे <laughs> भाई ये देखो अगर ये अगर आप लोगों का पुण्य जगह होगा तो ये बात आपको हिलाएगी धुलाएगी और ये सच कहा जा रहा है विचार के अभाव हाँ में व्यवहार नहीं वो पढ़ाया कि नहीं पढ़ा, पढ़ा? मानव पेज नंबर बोल पीछे बैठा कर रखा मैंने एक आदमी है ना वो बताएगा कि इस नंबर पे लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है आधे अधूरे विचार से व्यवहार घटित नहीं होता है ये एक्जुकुट, एक्जुकुट नहीं कर क्या एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे मानव के प्रति निर्भ्रम निर्विरोध नहीं सकते हैं मानवीयपूर्ण आचरण भी नहीं जी पाएंगे ठीक तो हमारे में अब क्या हो गया कि हमको एक बात समझ में आ गई सुनने में आ गई अब उसको हम समझने के लिए और अपेक्षा भी बनी हुई कि एक दिन हम व्यवहार करने लायक हो जाएंगे अपेक्षा में अभी अध्ययन करेंगे अपन ठीक है ना तो अचानक हो जाता ऐसा नहीं है ना तो अध्ययन पूर्वक ही होगा लेकिन जब तक नहीं घटित हुआ जब तक जिम्मेदारी स्वयं में नहीं आ गया जब तक हमको ठीक से दिखने लगा और दिखना भी हर दिन आज इतना बड़ा मुझे दिख रहा है आज क्या चाहिए कल इसको क्या चाहिए मुझे दिखता चला जाए तो उस दिन से व्यवहार करने लगते हम उसके पहले हम व्यवहार नहीं कर सकते वो मानव का अध्ययन करे बिना होता नहीं है तो अनुकरण पूर्वक अध्ययन करते हुए अनुकरण करते हुए उस पर हम बात करें कल सुबह उस विधि से धीरे धीरे अपने में ये, ये दृष्टिकोण उजागर होना तब तक व्यवहार की अपेक्षा बनी हुई है एक दिन व्यवहार करने लायक हो जाते हैं लेकिन अगर अनुकरण कर रहे हैं तो फिर हम चल रहे हैं उसी लाइट में रोशनी है, रोशनी है लेकिन व्यवहार के अधिकार आपके पास नहीं है वो तो हो रहा अनुकरण पूर्वक ठीक है ना आपको क्या पता है न्याय का ही होता है चलो आप इतने दिन से तीन साल से दिन कर रहे हो कैन यू सेम है कि न्याय ही सुख होता है समाधान से सुख होता है ये आपने सुना हुआ है अभी सुना ही हुआ है ठीक है ना? वो वस्तु को अभी तक हमने देखा नहीं है ना? तो जब तक वो दिखेगा नहीं जब तक हमको भरोसा नहीं बनता है तब तक विचार के अभाव में व्यवहार नहीं है व्यवहार की अपेक्षा हमारी बनी हुई है यार कोई नहीं माँ बाप सुखी नहीं कर पाए चलो दोस्त करेंगे दोस्त नहीं कर पाए चलो पत्नी करेगी पति करेगा वो नहीं कर पाए चलो बच्चे करेंगे बच्चे भी नहीं कर छोड़ो ना यार माया पहले सुन रखा था है ना माया मेहम सा करेगी वो भी नहीं करी तो क्या करें ईश्वर करेगा ठीक तो प्रतिक्रिया में जी रहे हैं ये तो सुनते रहते हम जो कुछ भी सिचुएशन कह रही है अब उसी में रोलअप हो गए हम जैसी परिस्थिति आई वैसा करते चले गए अच्छे के साथ अच्छा बुरे के साथ बुरा लड़ने वाले साथ लड़ना हंसने वाले के साथ हंस दिए एकदम सर्कस इसको बोलते सर्कस आज में इतने में इतना खिंच गया इधर देख के हंसता है इधर देख कर देता है अब क्या करता रहता है फिर उसको पता है इनके सामने हंसूंगा तो मेरी इज्जत है इनके सामने तो ये ऐसे ही इधर इसके इसकी इधर मोदी गाली दिया इधर उसको ये क्या उधर वो क्या उधर क्या अब ये जब इस प्रकार चलता है तो देखने वालों को भी आपके ऊपर भरोसा नहीं बनता कि रंग रंग क्यों बदलता जल्दी जल्दी जल और आपको लगता है आप तो यू आर ट्राइंग टू तो मैनेज एवरी है ना यू आर ट्राइंग यू आर पुटिंग यूर 100 परसेंट एफर्ट टू मैनेज द होल सीन एंड यू आर गेटिंग डिस्टॉर्टेड इन द होल प्रोसेस ठीक क्योंकि वह विचार ही तैयार नहीं हुआ कि आखिर करना क्या है ऐसा कुछ समझ में आ जाए जो मेरे लिए सुखद हो और सभी के लिए स्वीकार हो उसके पीछे वही अध्ययन है मानव अस्तित्व में मानव का अध्ययन ऐसे एक थाट अब थाट में क्या चीज़ निकल गई अस्तित्व का अध्ययन करके मानव का अध्ययन हुआ मतलब मानव क्या है यह समझ में आ गया तब तो विचार की बात बनी मानव का सुख क्या है यह समझ में आ गया तो विचार तैयार हुआ और यह सुख पूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है एक मानव से अनेक मानव तक यह हम पूरे परिवार मूलक व्यवस्था को विश्व परिवार तक ले जाने का क्रम क्या है यह तीन चीज का उत्तर हो गया प्रैक्टिकली तो हम कह सकते हैं कि अब नाउ आई एम वर्किंग ऑन एज पर नॉट जस्ट वाई रिएक्शन एंड एवरीथिंग क्या थाट में क्या चीज बना मानव क्या आपको एकदम थ्रू एंड थ्रू क्लियर हो जाए मानव का सुख क्या है ये क्लियर हो गया और एक आदमी एक देश एक अनेक आदमी अनेक देश तक सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है ये क्लियर हो गया तो इसको आप कह सकते हो कि हमारा विचार कंप्लीट हो गया अब विचार कंप्लीट होने के बाद अपन उसको व्यवहार में घटित करने जाते हैं ये सब सीधे चली रही है आप अभी व्यवहार नहीं करना चाहते ऐसा नहीं की कोशिश करते हो जितना ऐसे सुनते हो लगाते हो फिर ऊंधों में गिरते हो क्योंकि पूरा नहीं पड़ता है इसका मतलब यह कि कुछ भी नहीं हुआ है लेकिन व्यवहार करने के लायक नहीं हो गए जिस दिन व्यवहार करने के लायक हो जाएगा उस दिन तो आपके घर का वातावरण ही बदल जाएगा एक आदमी भी अगर व्यवहार करने लायक हो गया तो परिवार खड़ा एक परिवार खड़ा तो अनेक परिवार खड़े अब वो वो सेंटर बनने लगा काय का व्यवस्था का केंद्र बिंदु बनने लगे छुपेगा नहीं हजारों साल से मानव व्यवहार की अपेक्षा कर रहे एक दूसरे से कोई कर नहीं रहा है और उसमें से एक यदि आप करने लगे तो छुप जाएगा क्या वो छुपता ही नहीं वो सेंटर सेंटर में आते जाते हैं वहां पर कुछ एक्टिविटी शुरू हो जाती है बिना रूप पद बल धन के आश्वासन के चार आश्वासन नहीं है रूप पद बल धन और नाम नमस्ते तो रू पद बल धन और नाम ये पांचों से के अलावा हम फिर कुछ करने लगते हैं ठीक होगी बात बिल्कुल ठीक नहीं भाई चलो जी लाओ जी लाओ हम्म लिया माइक लाओ भाई ठीक कर रहे सर, बात को सर देखिए सर देखिए ये ये पेचीदा होता जा रहा है पेचीदा होता जा रहा है पेचीदा होता जा रहा है पेचीदा है पता चल रहा है सर सर बात बात तो हर जगह यही सुनने में आती है क्या भाई जो आप कह रहे हैं कि भाई भी व्यवहार कैसे होना चाहिए लेकिन स्टेंट जो सम्मान पाने की भावना है व्यक्ति की और जरा भी उसको कहीं ठेस पहुँचती है जो मैं का उसने वो बना रखा है अपना मैं के विरुद्ध कोई भी अनचाही हो जाए मनचाही नहीं हो कोई भी उसके खिलाफ आपके खिलाफ या जिससे आपने एसोसिएशन बना रखी है स्वयं की उसके खिलाफ भी कोई बात करता है तो सम्मान को ठेस आपके पहुंच जाती है अब नहीं पहुंचनी चाहिए उसके लिए सबकी अपनी अपनी डेफिनेशनस हैं प्रवचन हैं हम ये नहीं कर रहे नहीं तो आप भी जो कह रहे हो ना तीन साल से व्यक्ति अध्ययन कर रहा है मतलब कोई कार्यक्रम ऐसा होना चाहिए या तो कि उसको समझ के वो योग्यता हम में आ जाए वो कार्यक्रम हो शिक्षा का आप बता रहे तो शिक्षा कार्यक्रम नहीं तो वो तीन साल में कंप्लीट नहीं हो रहा तो एक महीने में हम मैं तो ये योजना बना रहा था एक महीने आऊंगा तो शायद बातें स्पष्ट हो जाएंगी क्या पता है एक दिन में हो जाए नहीं तो एक दिन में भी हो सकती है तो वो इतनी पेचीदा क्यों हो रही है वो स्पष्ट पेचीदा कहाँ है सर बात पकड़ में नहीं आ रही ना आज पाँचवा दिन है आप कह रहे एक दिन में हो सकती है तो इसका मतलब तो हमारी बुद्धि उसको पकड़ नहीं पा रही है अरे और ये, यात्रा। ये यात्रा आज की थोड़ी है इतने समय से ये प्रयास हो ही रहा है कि कैसे व्यवहार में कहा भैया देखिये ना यात्रा तो अभी शुरू ही ठीक से नहीं हुई फिर से बता देता हूँ सारी यात्रा को हमने कहा से पकड़ने की कोशिश की थी कि मानव में कुछ श्रेष्ठता दिखेगी तब यात्रा शुरू हो रही श्रेष्ठता को पहचान पाए तब श्रेष्ठताओं से संपन्न होने की यात्रा शुरू होती है ऐसे है कि नहीं बात अभी आप कहा श्रेष्ठता को पहचानने के क्रम में आप दर दर पर भटक रहे कई जगह गए कई जगह पढ़े किताबें, कई सारी लोगों से मिले क्यों भाई कितने देश भटक लिए भाई है ना यहां वहां जाके कई जगह देखे कि आखिर श्रेष्ठता क्या है क्या ऐसा हो जिसको हम अनुकरण कर सके किसी में किसी एक विधि से श्रेष्ठता को पहचाने दूसरी विधि से हमको दिखाई नहीं तो वहां से बैरंग लौटाए ठीक इस विधि से अभी यात्रा शुरू ही नहीं हुई है और आप बोल रहे हैं कि अमंजिल पे पहुंचा दो ये तो पांच दिन हुए पांच दिन में अभी मोटा मोटा हमको ये समझ में आ गया कि विकल्प क्या है श्रेष्ठताओं का विकल्प क्या है उसके बारे में दृष्टिकोण बन जाए कि श्रेष्ठताओं को अभी हम रूप पद बल धन में देख रहे थे अब श्रेष्ठताओं को हम देख रहे हैं स्वयं में विश्वास श्रेष्ठता का सम्मान प्रतिभा संबन्नता व्यक्तित्व सम्बन्नता इनका क्रिस्टल क्रियल डेफिनेशन पहले आपके हाथ आ जाए फिर इन फॉर्मेट पे लगाकर आप किसी श्रेष्ठता को पहचानोगे उसके बाद भाई यात्रा शुरू होती है तो इसमें 99.99 परसेंट एफर्ट जो है सर सर अभी जो ये बात आप कह रहे हो श्रेष्ठता की पहचान के जो मापदंड है ये भी तो बड़े एब्स्ट्रैक्ट से हैं जैसे एबस्ट्रेक्ट नहीं है ना मैं कह रहा हूँ एब्रेक्ट नहीं है अब आपको एब्सट लगते हैं उसी के लिए अपन चर्चा कर रहे हैं कोई चीज एब्सेट होगी वो जीने में नहीं आ सकती है जिसको बताया नहीं जा सकता उसको जिया नहीं जा सकता है ना तो अभी यहाँ पे आपके लिए प्रपोजल है कि ये सब मानव में जो श्रेष्ठता हैं वो एबस्ट्रैक्ट नहीं है एक तो ये बात समझ लीजिए ठीक नहीं एक मिनट अभी बिना आपके बताए आपको हाँ। देख के सपोज कीजिए आपको श्रेष्ठ मानव माने हम तो आपको देख के ऐसा कुछ दिखाई थोड़ी दे जाएगा एकदम हमें कि भाई आपकी श्रेष्ठता हमें महसूस हो जाएगी मतलब ऐसा क्या है जो आप कह रहे हैं कि नहीं देखेगा नौकरी छोड़ के आए देखो क्या दिखेगा कहीं अच्छी पद पर नौकरी के सरकारी कुछ मालताल हाथ मार दिया होगा बड़ा दिखेगा उतने इतने विचार है? या कोई इंक्वायरी वक्वायरी आने के चक्कर में होंगे तो वहाँ से निकल के भाग लिए है ना एक दिखने का तरीका दूसरा तरीका होगा कि शहरों में रेके तंग आ गए होंगे परेशान हो गए होंगे तो वहाँ से छोड़ के गाँव में चले आए तीसरा तरीका है, एक उम्र के बाद यार एक उम्र के बाद अब आदमी इज्जत पाने के लिए कुछ करते ही है है ना चौथा तरीका कुछ ऐसा हो जाए पद्मश्री मिल जाए नोबल तो नहीं मिलेगा इस विधि दिखोगे तो कभी नहीं लगेगा आपको <laughs> है ना तो पद्मश्री मिल जाए तो उतना ही देख पाते हो जितने की समझ अब श्रेष्ठताओं को देखने के लिए भी चाह तो है उन श्रेष्ठताओं को देखने का एक चश्मा आपको दे रहे अब ये चश्मा आप गले में टांगने को तैयार है कान में है ना क्यों आंख में लगाने को क्योंकि क्यों आपको पकड़ में था क्या है चश्मा तो इस पर अब तीन दिन से बात कर रहे हैं कि स्वयं में विश्वास का मतलब क्या, मतलब क्या है मतलब क्या है मतलब क्या है मतलब क्या है देखो एक छोटी सी बात बता दे कार्यक्रम है ये जो चलने वाला इसमें 99% एफर्ट परसेंट के लिए है नहीं नहीं मन को लगाने के लिए 99% नाइन मतलब प्रचलित की समीक्षा कर पाऊं उसमें निन्यानवे परसेंट आपका एफर्ट लगता है और केवल और केवल एक परसेंट में अध्ययन होता है हमारे पास ये जो दो भूत हैं जिन्होंने हमको तीन चांडाल से मिलाया दो भूत से तीन चांडाल इससे पिंड छुड़ाने के लिए ही निन्यानवे परसेंट एनर्जी हमारी जाती है घूम के फिर वो निकल आता है घूम के फिर वह निकल आता दो तीन चाणाल लाभोन्माद कामो अनुमाद भोगो अन्माद तो निन्यानवे परसेंट एफर्ट जो है है ना इस पर बात पर है कि ये श्रेष्ठताएं होंगी या इसी को श्रेष्ठता मानो या नहीं मानो तो उसी को हम समझने का प्रयास करते रहते हैं जितनी चर्चा हो रही है उसमें है ना अभी तक हम इन श्रेष्ठताओं को श्रेष्ठता माने या नहीं माने मानने का आधार क्या होगा इस पर हम आप और हम लोग सहमति के लिए यह गोष्ठी संगोष्ठी कर रहे हैं इसका नाम विकल्प शिविर के रूप में ठीक तो इस पूरे कार्यक्रम में लगने के बाद 99% मेहनत इसी बात पे है क्यों भाई आप सच्ची बात बताओ आप भी तीन साल से आपके बाद से शुरू हुआ है तीन साल से इनको कुछ अच्छा नहीं लगा ऐसा नहीं करें कुछ अच्छा लगा तभी तो आते बार बार है ना बीच बीच में एकदम गहरी निराशा होती है कुछ बात पकड़ में आएगी कि नहीं आएगी निकल जाएगा तो हाँ कोई एक बात बता रहा हूँ मैं बच्चे को तो देखो छोटे हैं वो तो ये हमको समझ में आ जाए कि नाइनटी एफर्ट और पुराने लोगों से बात करके देख लेते हैं ना जो पुराने हैं जैसे भाई प्रशांत भाई बहुत पुराने आदमी बताओ भाई ज्यादातर समय अपना किस झंझट में निकला मैं ये भी कर लू और पुराना भी ना छूटे तो ये कर लू पे तो ध्यान ही नहीं गया ये करने जाऊंगा तो पुराना छूट तो नहीं जाएगा तो पुराने को बचाने के प्रयास में निन्यानवे परसेंट एफर्ट कायम है निन्यानवे परसेंट एफर्ट कायम है को बचाने। मेरी फैक्ट्री कहीं बंद ना हो जाए मेरी गाय कहीं ने भाग जाए हमारा नाम सम्मान जिस चीज से जुड़ा हुआ वही कहीं खत्म हो जाए तो 99% एफर्ट तो अपने को पुराने को बचाने में लगाते हैं हम क्योंकि उसको हम ठीक माने रहते हैं यहाँ आके उसके विकेट उड़ने लगते हैं तो जैसे के हमने छोड़ दिया, तो गया, <laughs> देखो बहुत अच्छी बात है हमारे कोई मूल्यांकन नहीं करना है भाई कि आपका कितना परसेंट हुआ हमको अधिकार नहीं आ स्वयं मूल्यांकन की बात है स्वयं मूल्यांकन करने की बात है अगर श्रेष्ठता हमको पहचान में आ गई जिस दिन कि एक मानव भी हमको पहचान में आ गया तो उस दिन के बाद अनुकरण के बाद चल गए, तब अपना वो 99% का जो भी कार्यक्रम था सफल हो गया असफल हो गया ऐसा नहीं वो भी सफल हुआ और अब आगे हम अनुकरण करने चले अनुकरण के बिना आगे बढ़ जाएंगे ऐसा नहीं है ना तो सारा दिक्कत उसमें इतना बना हुआ है कि इतना दुनिया भर में अपन धोखे खाए हैं क्या खाए और यह विश्वासपूर्वक जीने के बाद कितना कितना 180 डिग्री है कितना 180 डिग्री आप सोच लीजिए डिग्री में भी कितना 180 होगा पता नहीं है ना है कि नहीं दीदी पूरी दुनिया में अपने पास धोखे के अलावा कुछ नहीं रखा है उसमें से श्रेष्ठता को पहचानना और उसके प्रति है ना हमारे में सहमति बनना और उसके साथ चलने की जो कार्यक्रम है उसको लगता है यार पता नहीं फिर से कोई नया तरह का धोखा तो नहीं अंदर की बात यह है उसको आप कई नाम से बोलते हो प्रयोग तो नहीं हो रहा है और बीच में तुम ही मर जाओगे तो, तो क्या होगा यह भी एक प्रकार का भाषा ही है खाली हे सब अविश्वासी है ना वही ना मैं तो ठीक ही था तो यह समझ में आया कि 99% एफर्ट इसमें किस बात को लेकर पुराने विचार को हम बचाना चाहते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है ऐसा जो बहुत कठिन है कुछ भी कठिन है उसके सही अर्थों को पकड़ने के लिए पीछ, पीछे का जो मामला है उसको ठीक से समीक्षित करने की जरूरत होती है और उस समीक्षा कल से अपन इतने तरीके से कर ही रहे हैं ये सब जगह पर वो पूरा दोनों विचार नहीं पढ़े इसको ठीक से समीक्षित करने की जरूरत है इसलिए मैं कहता हूँ अभी आप बिल्कुल मत सोचिए कि हमको आना जाना क्या करना क्या करना पड़ेगा एक बार अच्छे मन से बैठ के समीक्षा तो करिए अपने आप बचाने का जो प्रयास करते नहीं मैं तो अच्छा इस भाग में अच्छा इस भाग में अच्छा इस भाग बचाते रहते हैं है ना तो फिर क्या है धराधन बॉलिंग करनी पड़ती है फिर उड़ते हैं विकेट धड़ाधड़ धड़ाधड़ ठीक फिर भी कुछ ना कुछ बचा के ले जाते हैं फिर अगले में आए फिर वहां जाके पिटाई हुआ फिर निकला ये नेचुरल भी है क्या करोगे इसमें आदमी आदमी का प्रवृत्ति ऐसे ही भाई तो सरल है ये ये बिल्कुल सरल है ठीक सम्मान पर आके बात करें बात थोड़ी इधर उधर होगी हाँ बताइए बेटा आप एकदम कैमरे के सामने से आते आप परिचय शिविर में आया था लॉन्ग प्रेस वहां से चालू है हेलो मुझे सिर्फ इतना निवेदन करना है कि जो परिचय शिविर में जो जिंदा रहने की और जीने की कला है ये जो निन्यानवे है हम लोगों को वो टूल तो मिल जाते हैं आशा विचार इच्छा के परंतु उसमें हम जिंदा रहने की ही प्रक्रिया को भी कर लेते हैं उसी को जो है ना हम स्थापित करने में लग जाते हैं हाँ देखिए कुल क्या हो रहा है ना एक भाग में क्या है परिचय हो रहा है परिचय में क्या हो रहा है कुछ नहीं हो रहा ज्यादा हर मुद्दे पे हम चाहते क्या है करते क्या है और होता क्या है ये इसका नाम होता है परिचय शिविर ये डिफरेंस आपको दिखता रहता है कोई लाइट जलती क्या देखो कुछ तो मिसिंग समथिंग इज मिसिंग सेकेंड लेवल पे अपन काम कर करें विकल्प जो चाहते हो उसके लिए करना क्या है उसको पहचानो इसमें हार इसका नाम विकल्प नहीं होगा वो हो तो जो चाहते हो वही होना चाहिए और क्या होगा तो जो चाहते हो करते हो उसके लिए विकल्प को तलाशना उसमें हार्मनी को बिठाना इसका नाम विकल्प शिविर इसके बाद एक और अध्ययन शिविर ये जो भी जो कुछ भी हम चाहने करने के बीच में जो करने जाएंगे विकल्प को अध्ययन करना पड़ेगा है ना इसको विस्तार से समझना कि सिद्धांत को समझना किस सिद्धांत से हम बोल रहे हैं ये बात है तीन स्टेज ये तीन स्टेज निकलने के बाद, बाद चौथी स्टेज और है अभ्यास इसके बाद अभ्यास शुरू होता है तो सात दिन का हमारा ये समय सात दिन का ये समय तीस दिन का ये समय कितना हो गया मेरी तरफ से चुम्वालीस दिन अब आप इसको कितने दिन में निपटाते हो आप देखो ज्यादा है ये अस्तित्व में मानव को अध्ययन करने के हमारी तरफ से प्रपोज्ड डेज हैं फोर्टी फोर डेज भैया जितना बोलते हैं उतना ही दो तीन दिन बाद झिला दो तीन दिन बाद जितना कह रहे हैं वो जाना बंद हो जाता है लौटने की टिकट कब की है घर जाके क्या काम करना पड़ेंगे यही सब करूंगा कि जाके कुछ करूंगा कि नहीं करूंगा कुछ कुछ होता रहता है मेरी तरफ से आप एक्सटेंड कर लीजिए कल से अपन यही रहने वाले है ना और तीस दिन का अध्ययन अभी पूरा करा दे हम तो तैयार ही बैठे हैं आप अपना देखो यहाँ पर जो लोग आए हैं वो भी अध्ययन करने के लिए आए रोटी खाने के लिए रोटी कमाने के लिए नहीं आए इतना बड़ा काम नहीं था वो तो कहीं कहीं कमाई रहते कुछ खाई रहते सम्मानजनक जीने के लिए अध्ययन जरूरी अब इसके बाद ये इसके बाद अभ्यास के बाद बनी कि अब एक एक मुद्दों पर कैसे ये विकल्प के तहत जिया जाएगा घटना घटेंगी हमारे साथ आप सा, अब हमारे साथ रहोगे फिर जो बातें हमने बताई हैं वो सिचुएशन हम आप कुछ कुछ आएगी कि नहीं आएगी उन सिचुएशनों में किस प्रकार से उसको लेके चलते हैं वो आप अभ्यास देखोगे उसको आप स्वयं भी अभ्यास करोगे है ना उस विधि से आपको वो निष्कर्ष पे पहुंचने की बात बनेगी ये इसका कुल करिकुलम है है ना और अभ्यास क्या जिंदगी भर के लिए ऐसा कुछ नहीं है भाई और ये भी नहीं है कि एकदम एकदम शॉर्ट डिस्टेंस में अभ्यास होता है है ना एक प्रकार से सेटिंग बनती है उसके बाद धीरे धीरे धीरे धीरे उसकी प्रक्रियाँ सेट होती हैं आप कुछ लॉन्ग डिस्टेंस में भी लोग करते हैं कुछ शॉर्ट डिस्टेंस में कर लेते हैं कोई बड़ी चीज़ नहीं है दोनों तरीके से होता है माइक ऑन कर लीजिए हाँ जो है। हाँ ये समीक्षा तो कल कराया ना पूरा समीक्षा कल कराया था ना जी लेकिन इसके कंटेक्ट लिंक नहीं हो पाए इसके उत्तर नहीं दिए ना कल इसका उत्तर करेंगे ना कि दर्शन में कैसे देखा जा रहा है क्या इसमें हार्मनी हो अच्छा तो मैंने जब रात को थोड़ा उसको देखा गोष्ठी में तो ये बस ये तो हो गया की इसके बीच में बताया लेकिन उस कंटेक्ट क्या था किस संदर्भ में था नहीं संदर्भ तो ये था की समीक्षा वो भाई ने पूछा था समीक्षा ठीक से होने का मतलब क्या है मतलब व्यक्ति में परिवार में समाज में राष्ट्र में अंतरराष्ट्र तो में अपने आप को समीक्षा करना है yeah. हारमनी नहीं है okay. इनमें एक रूपता नहीं है अच्छा एक रूपता नहीं इसमें एक है इसमें एक रूपता नहीं है इसमें एक रूपता नहीं है इसमें एक रूपता नहीं है इसमें नहीं है इसमें नहीं है एक चाहिए या नहीं चाहिए इसको पहले तय करो चाहिए या नहीं चाहिए उसके बगर काम बनेगा नहीं चाहिए ना दोनों विचार इसके एक को पैदा कर पा रहे हैं या अनेकता की तरफ ले जा रहे हैं भ्रम की तरफ ले जा रहे हैं। तो वो दोनों विचार इसको पूरा नहीं पढ़ रहे हैं इसकी समीक्षा करने की बात है अब जैसे सम्मान एक बात भैया ने बताया बहुत तो अच्छी बात होता है कि सम्मान में तो हम अभी तक यही मानते हैं कि कोई तो हमारी इज्जत करो इस प्रकार से क्या हो गया अब हम स्केल किसके हाथ में चले गए दूसरे के हाथ में चले गए अच्छा वो भी कोई स्थाई नहीं है एवरी चेंजिंग ये बंद कर दिया क्या भाई क्या नाराजगी है अरे इधर बहुत गर्मी है भाई हाँ जी आराम से भाई आराम से बताइए भाई माइक चालू करने के लिए आपको अलग से न्यौता देना पड़ेगा हेलो भैया भैया मेरा कहने का ये आशा है ये निवेदन है इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं कि कि दूसरे से सम्मान की अपेक्षा नहीं है या अपनी जिम्मेदारी अपने हाथ में है भैया अभी नहीं समझते हैं क्यों नहीं समझते हैं? सुना है हमने जब तक सम्मान पूर्वक जीने का हमारे पास नहीं आधार आ गया है ना तब तक हमने जैसे कई तरह की बातें सुनी है ना वैसे उसमें से एक वन ऑफ देम ये जैसे मैं कुछ यहां से बोलता हूँ आप अपनी पुरानी बात से इसको मिला के देख रहे हैं तो आपको लग रहा है आपको पहले से ही पता था लेकिन ये हो नहीं रहा है सच्चाई में ऐसा नहीं है दो दो। सच्चाई में कैसा है अब लेके चलते हैं आपको अपने में सम्मान पूर्वक जीने के लिए खिड़कियां भी सब बंद कर दी थो थोड़ी थोड़ी तो खोलो यार भैया कूलर चालू करेंगे हवा निकले भी कूलर में हवा आएगी नहीं कभी उतना नहीं नवनीत भाई थोड़ा थोड़ा कर दो कर रहे कर रहे हाँ खोलेंगे हवा निकलेगी नहीं तो जाएगी नहीं तो आएगी नहीं देने के लिए आती है हाँ जी तो क्या समझ में जरा जैसी बात में आप बुरा मान जाते हो या अरे नहीं है भाई है। आपका बेटा आपको जब छोटा था देखो एक ही एक्टिविटी में डिफॉल्ट मैकेजम होता तो हम मान लेते कि एक ही एक्टिविटी में हम एक ही तरह के एक्टिविटी में एक एक जैसा बिहेव करते हैं ऐसा नहीं है है ना आपका बच्चा जब छोटा था आपके गाल में आकर चट से चप्पड़ लगाता था तब आप दुखी नहीं होते थे आज वो सोच ले ऐसा डिफॉल्ट मैकेजम कहा है आप अपने ऑफिस में बैठे हो और आपको पता है आप कलेक्टर साहब हो क्या नाम है आपका नाम तो बताओ जिनेंद्र जैन ये कलेक्टर साहब जिनेंद्र जैन साहब अपने वहाँ बैठे हैं ऑफिस में है ना और पीछे से एक आवाज है ओ जिनेंद्र आप देखो इनका रिस्पांस अब कितना प्रक्रिया होगा देखिए मैं इस ऑफिस में सबसे बड़ा यहाँ कौन आ गया कमिश्नर आया क्या या तो या तो आएगा डाउट तो और या कमिश्नर नहीं आया वो तो मेरे को पता भोपाल गए है ना तो ये किसकी मजाल जो यहां बैठ के मेरे को गए कौन है फट से देखेगा और ये मान जिन, मान लो लो कहीं कहीं कहीं एक दूर गांव में कहीं पढ़ते थे पहले कोई जिने से पढ़े है? आप बताओ कोई मेट्रिक वेट्रिक कहा से किए किए तो होंगे मेरठ से मेरठ के किसी गांव में गए अब इनके मन में पूरा विचार बना डिफॉल्ट सेटिंग का कोई खेल है तो उसी जगह पर कोई विद्यालय में कहीं पढ़ते थे गली में से किसी ने आवाजा जिने इनको लगा कोई मेरा मित्र व कौन है यार है ना पता लगा वो जिन्हें जलेबी वाले को बोल रहे थे <laughs> तो आपकी एक ही आवाज में रिस्पॉन्स कितने हैं डिफ़ॉल्ट है भैया आदमी मशीन नहीं है हम सोचते हैं आदमी मशीन अंदर से कुछ निकल आए इंटी ली हम कहीं पहुंच जाएंगे ये सारा इंस्टीट्यूशन एक चाहना है चाहने को भाषा विचार देता है और उसके बाद कोई कार्यक्रम निकल गया था ये सब में हारनी हुई तो चाहना पूरी हुई नहीं तो नहीं हुई है ना इतना आसान गेम थोड़ी ना है तो कोई घटना ऐसी नहीं जो आपको सम्मानजनको दे सेम सेम अपमान देती है छोटा बच्चा बोलता है पापापा पापा, पापा, चल, चल रहे पापा बड़ा मजा आता वाह वाह वा। है ना मेरे सामने में असिस्टेंट इंजीनियर था तो एक कलेक्टर के घर में छोटा बच्चा था ना, वो कुछ बात करता है बीच बीच में पापा खोट नहीं देता पाट पाट हुआ है अच्छा किया अच्छा क्या है ना लग सोचते थे कलेक्टर की पिटाई हो रही है लेकिन वहां कलेक्टर की पिटाई नहीं हो रही ना अपने मन में चल रहा है तो पिटाई किसकी हो रही है और पापा खोस मारे यार बेटा सुन तो जरा एक मिनटा अच्छा सब पकड़ बात करे है ना तो कहा एंटिटी है डिफॉल्ट का है मशीन थोड़ी आदमी प्रत्येक घटना को हम इतना निर्णय करके चलते है ना अभी विचार परेशानी कारण नहीं है अधूरा विचार परेशानी का कारण है क्या यार इतना भी समझ में नहीं आया <laughs> अधूरा विचार है अधूरे विचार परेशानी का कारण पूर्ण विचार समाधान देता है अधूरा विचार समस्या देता है लिखो डायरी में याद बड़े बड़े अक्षर लिखो घर में जाकर तो लफड़ा हो जाएगा सब वहां जाके बोलोगे विचार ही समस्या का कारण है लिखो <laughs> <यार>, <laughs> बीबी बोलेगी क्या हो गया अच्छे बोले गए थे ये क्या लफड़ा हो गया अधूरा विचार बराबर समस्या पूर्ण विचार बराबर समाधान पहले दिन क्या कहा जिस विचार से आपको समस्या हो रही है आप सोचते हो उसी विचार में उसके समाधान को ढूंढ लोगे भाई ये नहीं हो सकता इसीलिए उस विचार का क्या चाहिए विकल्प आ जाओ आ जाओ आपको भी एक दिन आने पड़ेगा क्या चाहिए अब हमको कैसे सोचना पड़ेगा जैन साहब हर चीज के ऊपर पहला इतनी सफलता करके कर ले जाओ कि कन्वेंशनल में कैसे सोचता था जस्ट टू ट्राई टू आइडेंटिफाई और वो तो गलती है ना सतर्कता विधि से हम सोचेंगे इसका रिप्लेसमेंट क्या है वो लाओ तो विकल्पात्मक सोचना का अभ्यास करना पड़ेगा आपको डिफॉल्ट कोई चीज नहीं है महाराज ना? कि वो डिफॉल्ट भी चला गया ऐसा नहीं है ठीक वो कहीं पर एक तरीके से कन्वेंशनल जो भी थॉट आपके पास आया है वो इनकम्प्लीट है वो कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए व्यवहार में प्रकट नहीं कर पा रहा है इसलिए चाहत की पूर्ति नहीं हो पा रही अब अपने को क्या समझना पड़ेगा इतना सतर्क होना ही पड़ेगा जैसे सम्मान की बात है अभी हर मुद्दे पर आप ऐसे बोलोगे तो क्या हो गया ये ये विकल्प है उसका अब तक सम्मान रूपत बल धन अब सम्मान आया मूल्यांकन पूर्वक जीना मूल्य चरित्र नीति के साथ जीना उस पर कितना मैं खरा उतर पाया कितना बचा है वो मेरी यात्रा कंप्लीट करनी है मैं यदि सम्मान पूर्वक जी पाया तो दूसरों के लिए भी सम्मान पूर्वक जीने की प्रेरणा हो गया जैसे रूपत बल में हुआ था वो भी वैसे जीने लगा तो हम दोनों सम्मानित हो गए ये रास्ता कहीं और पहुंच रहा है महाराज इसमें कोई कंपिटिशन नहीं उभय समान हाँ बोलो बोलो आराम से आराम से इधर इधर यहां आगे निकल गया हाँ जी भैया आप जब कह रहे हो ना विचार का अधूरापन है तो ऐसा लग रहा है कि इसका मतलब आदर्श और भौतिकवाद है वो जितना है उसमें ऐड करना है वो ऐसा आ रहा है लेकिन ऐड नहीं करना है ना वो तो परिवर्तन ही करना है विकल्प अधूरा अरे भाई में में दो हैं। एक है व्यापक एक है प्रकृति झूठ बना के लिया है ऐसा नहीं करे अस्तित्व को सिर्फ व्यापक के रूप में देखा गया तो सअस्तित्व जैसी चीज को नजरअंदाज हो गया स अस्तित्व में मानव है सअस्तित्व में सारी क्रिया है तो वो जो सस्तित्व के अर्थ में व्यापक को एक्सप्लेन करने जाएंगे वो पूरा नहीं पड़ता है व्यापक होते हुए भी वो अधूरापनी व्यक्त होता है तो मानव स अस्तित्व में सारे घटनाएं स्व अस्तित्व में हो है। आपका पैदा होना सह अस्तित्व में आपका सांस लेना स अस्तित्व में आपका भोजन पानी है ना बढ़ना समझना जीना सब सहअस्तित्व में और अस्तित्व को सिर्फ एक पार्शल रियलिटी के रूप में देखा गया तो इट कैन नॉट एक्सप्लेन यूअर लाइफ टू डे टू डे लाइफ इश्यूज़ को डील नहीं कर पा रहे वहीं पर भौतिकवाद आया भौतिकवाद ने क्या कहा अस्तित्व सिर्फ प्रकृति है ठीक प्रकृति है तो आप प्रकृति के माध्यम से वो सामान तक पहुंचे वो भी आपके सारे डे टू डे लाइफ को इमोशनल स्पिरिचुअल है ना नेशनल इंटरनेशनल ठीक है रिलेशन इन सबको तो वो एड्रेस ही नहीं कर पा रहा है तो क्या दोनों को मिला देने से हो जाता है वो तो हम करके देख लिए भौतिकवाद तो क्या अस्तित्व दोनों को मिला दिया है नहीं अस्तित्व को जब पूर्ण रूप से देखा तो तीसरा नजरिया कंप्लीट नजरिया बना अस्तित्व तो रूप में बना। तो, तो, तो क्या है? व्यापक और प्रकृति का है ना, में है। जहां पर व्यापक है वहां पर भी प्रकृति है जहां पर नहीं है वहां पर भी प्रकृति है इस प्रकार से इस दोनों को साथ साथ देख लिया एग्जिस्टेंस इज को एक्सिस्टेंस बिकॉज एवरी थिंग इन द को तो क्या हो गया अब स में जो घटनाएं घट रही हैं उनको हम ठीक से समझ पा रहे हैं अब हमारे अंदर वो क्लैरिटी आ गई अब हमको सारी चीजें सर में दिखाई दे रही है अब हम व्यवहार करने की जगह में आ जाएंगे बात समझ में आई थोड़ी सी आएगी थोड़ी सी जगह बनाओ ज्यादा मत बनाओ गड्ढा हो जाएगा ठीक है ना ये बात कई लोगों को लगता है अरे नागराजी ने क्या काम कर दिया इसमें मिला तो दिया प्रकृति व्यापक दोनों मिला दे दिया। अरे मिला तो आप ही रहे थे तब भी नहीं मिला क्योंकि मिलने से सहस्तित्व नहीं हो रहा है आपके मिलाना से तो पहले वाले ने गलत बोला, नहीं ना। उसने पूरा हो गया क्या? नहीं देखो पॉइंट फाइव और पॉइंट फाइव मिला के क्या होता है मैथमेटिक्स क्या करता है? है ना और सच्चाई में क्या कहता है लेस देन पॉइंट फाइव दो आधे समझदार आदमी मिलके एक छोटा समझदार आदमी की जैसा काम कर सकते हैं नहीं कर सकते ना अरे वो लेस ही होता चले जाएगा दस अध आदमी हो जाएं तो और अच्छा काम कर सकते हैं और पांच सौ सत्तावन हो तो फिर भी समझ में नहीं आते एक और उदाहरण करता हूं मैं हमेशा क्या उदाहरण है की कि किसी एक आदमी को अपेंडिक्स हो गया किसी डॉक्टर एक डॉक्टर ने बोला मैं आधा डॉक्टर मैं मैं तेरा ठीक करूंगा तो आधा दर्द तो उसको तुरंत ठीक हो जाए नहीं डॉक्टर साहब इतना भी जरूरी है आधा डॉक्टर क्या करेगा क्या बताया वहीं से एक और आया मैं भी आधा डॉक्टर हम दोनों मिलकर करेंगे सारे बोले हम सब आधे आधे डॉक्टर है हम तेरा पेट ठीक करेंगे वो बोले एकदम ठीक है सर एकदम बढ़िया कोई दिक्कत ही नहीं है अभी तो क्या हो गया एक आदमी को बीमारी ना हो जाए वो बड़ी मुश्किल से ठीक हो जाए रोते गाते अगले दिन से डॉक्टर हो जाता है एक घर के बना ले इंजीनियर हो जाता है हाँ तो अब वो नहीं दिख रहा है साथ साथ दिखने में एक अलग व्यू है भाई दोनों में सहअस्तित्व को देख पाना एक उपयोगिता पूरकता को व्यक्त करते रहा है आधे अधूरे में तो मजबूरी व्यक्त हो रही है मजबूरी और उपयोगिता में जमीन आसमान का अंतर है ईश्वर के पत्ते की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता ये मजबूरी हो गया सामान के बिना घर नहीं चलता मजबूरी हो गया है ना दोनों की उपयोगिता को देख पाना एक तीसरा दृष्टिकोण आ गया है ना दोनों को मिलाने से नहीं आया इसके लिए अनुसंधान लगा अनुसंधान विधि से क्योंकि ये दोनों को देखने के लिए तो ज्ञान गोचर विधि के बजाय इंद्री गोचर विधि से भी दिख जाते हैं व्यापक दिख जाता है गोचर विधि से आप देखो आपके मेरे बीच में ये खाली जगह दिखती है आपको नहीं दिखती तो आइंसटीन का भी ध्यान गया कि यार स्पेस भी कोई चीज है उसने बोला तो उसके पहले इसको व्यापक बोला गया और लोगों ने इसको बोला ही है, है ना प्रकृति को देखा वो आदर्शवादी लोगों ने भी प्रकृति को देखा है उनने अपनी भाषा में व्यक्त किया इन्होंने इसको परमाणु कहा वो कुछ आ... अरे वो भी छोट छोटी छोटी भाषा में किए ही है कोई बोले ही है कई तरीके से और वो काफी मिलता जुलता है इससे इसका मतलब क्या हो गया अब यह अनुसंधान पर प्रश्न चला गया अनुसंधान विधि से हमारे पास मानव में श्रेष्ठता की ये डेफिनेशन है। ये पहले कभी आई थी है ना ये तो बहुत बहुत सुन रखी थी हमने इसके आगे बहुत सारी मैं मैं लिखा नहीं रूप, पद, बल, धन के आधार पर नाम नाम के आधार पर संग्रह सुविधा चालाकी इत्यादि इत्यादि ये सब पहचान है आगे बढ़ने के लिए चलिए थोड़ा आगे बढ़ाए बातचीत तो ये नहीं कह रहे हैं कि आपको गोल-गोल घुमाया -गोल जा रहा है, बल्कि ये बता रहे हैं कि आप गोल-गोल घूम -गोल ही रहे थे अब थोड़ा सा कहीं ठिकाने लगने की बात ठिकाने लगने की बात चलिए सम्मान हो गया अब ये ये कैरेक्टरिस्टिक हैं और ये कंडक्ट है कंडक्ट में एक सम्मान भी है पुनः घालमेल दिखता है अपने को यह क्या हो रहा है मिक्स हो रहा है तो किसी भी मानव के आचरण को देखेंगे मानवीता मानवीयतापूर्ण आचरण मूल्य चरित्र और नीति के साथ जुड़ा उसमें ये तीन मूल्यों की हम बात करें बाकी तीस मूल्य अब अध्ययन शिविर में आओगे सबके बारे में बात करेंगे विश्वास का मतलब भी हुआ था कि आचरण की निश्चितता अब देखिए सम्मान से किस प्रकार जुड़ा हुआ है विश्वास सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है मेरे को पता चल गया कि मैं पिचपन हूं तो विश्वास हुआ कि नहीं हुआ कुछ विश्वास हुआ और पिचपन से सो के लिए काम कर रहा हूं तो आचरण निश्चित होगा क्या अनिश्चित हमको पता चल गया कि ये वही बात है कि अंग्रेजी सीखनी है मेरे को मालूम पड़ गया मुझे अभी सिर्फ अल्फाबेट ही आता है एंड इट इज रियली नीडेड फॉर ह्यूमन टू बी है ना सब स्वयं में सम्मानित होने के लिए सीखने की बात है तो मेरे को ये पता लगा मेरे को अल्फाबेट आता है तो ठीक हो गया ना मैं तो मानता था छब्बीस अक्षर को मैं ज्ञान मान चुका था अभी समझ में आया तो छब्बीस इसके आगे वर्ड है आगे सेंटेंस है फ्रेज है ये है वो है अब मैं बाकी शरीर क्या के लिए यहाँ धक्के खाऊंगा हमको पता लग गया कि यहां से यहां तक पहुंचना है तो मेरा आचरण अब सुबह उठ के मैं अपना पढ़ाई करूंगा ये करूंगा वो करूंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा डेफिनेट हुआ कि नहीं उसकी दिशा फिक्स हुई कि नहीं हुई अब प्रक्रिया आती चली जाएगी प्रक्रिया फिक्स होगी ना बेटा पहले बता दिया था वो तो एक पहले से अंग्रेजी बोलने वाला तैयार ही है तभी तो मानना पड़ा कि अपने को सब अल्फाबेट ही आता था अपन उसको भूल जाते बार बार हम सोचते अकेले तीर मारेंगे है ना तो प्रक्रिया तो वो बताते रहते हैं अनुकरण प्रक्रिया बताया तो सही ना उसे बोला आप तुम ये लिख के लाओ हम क्यों लिख के लाएंगा? हम तो तेरे तो से तो अंग्रेजी तो तो तो तो तो तो बोलेंगे डायरेक्ट <laughs> ये थोड़ी होता है ये तो नहीं होगा ना तो नहीं तो, तो, तो कैसे होगा तो हो सो के रेफरेंस में हो रहा है ना भाई सो के रेफरेंस में मूल्यांकन हो रहा है ना ये पांच इंच का है कैसे मरना पड़ा इंच फूटा पहले देखा क्या देखा इंच फूट कुछ देखा तब तो पता चला कि ये छह इंच है स्केल ही नहीं है बहुत बड़ा पेन है महान है और क्या है ये अब पेन है कि नहीं पता फेंकेंगे मारेंगे कुछ भी करेंगे ठीक हो रही बात तो यहां से ये यह सम्मान की बात बनी और यहां से यहां तक की ये यात्रा बनी इसको भी सम्मान से सम्मान की यात्रा बोल रहे हैं इस प्रकार से विश्वास पूर्वक जिये बिना सम्मान पूर्वक नहीं है और सम्मान पूर्वक जीने से विश्वास पूर्वक ये बात समझ में आ रही नहीं? नहीं। एक दूसरे के साथ पूरकता की बात बनी एक के साथ ये एक दूसरे को पुश करते हैं तीसरी हम बात कर ही चुके हैं कि मानव लक्ष्य क्या है हम मानव जो है खा के पी के रूप पद बल धन से सुखी नहीं होते हैं हम सब जो है वो अपनी उपयोगिता से सुखी होते हैं और उपयोगिता जो है समाधान के साथ है और समाधान के साथ न्यायपूर्वक जीते हैं इस बात में हमको कोई डाउट नहीं तो हमारे में स्पष्ट हो गया कि लक्ष्य क्या है।, है ना तो न्याय का मतलब हुआ लक्ष्य पे अपने में कोई डाउट नहीं होना लक्ष्य को लेकर स्वयं में डाउटलेस जाना, ठीक क्या बोलते हैं संशय मुक्त होना है। इसका मतलब क्या हुआ कि समाधान समृद्धि लक्ष्य बता रहे हैं भाषा रूप में तो समाधान समृद्धि पूर्वक ही हम सुखी होते हैं और मैं भी सुखी इसी से होता और दुनिया के सब लोग इसी से सुखी होते हैं तो मेरे को ये समझ में आ गया कि कोई भी मानव होगा वो समाधान के साथ ही सुखी होता है तो अब अपने में इसने इसने बन गया इसको बोलते हैं है। इसका सिस्टम मूल्य क्या है कमिटेड हो थे। किस तरह हो किस कमिटमेंट कमिटमेंट गया गया लक्ष्य के प्रति इसने से आ गया। है ना मूल्यांकन से वो दिशा बन गया और विश्वास से मतलब आचरण से एक विश्वास बन गया तो मूल्यांकन और आचरण उसके साथ लक्ष्य ये एक मिनिमम सेटिंग यहां से जहां से ये जो अपन बात कर रहे हैं ना कि अब आगे बढ़ने के बाद बोल रहे हैं नाइनटी नाइन परसेंट तो यही कि हमको चलना है कि नहीं चलना है चलना है कि नहीं चलना एक परसेंट आप अब आपने जैसी बात शुरू हुई तो अपने इसको सेट कर पाए एक परसेंट में ये काम होना है कुल 99% एफर्ट अलग है लक्ष्य स्वयं में और लक्ष्य के प्रति स्वयं में संशय मुक्ति लक्ष्य क्या है समाधान समृद्धि ठीक है समाधान समृद्धि पूर्वक मैं सुखी होता हूं दुनिया का हर मानव सुखी होता है मानव मानव जाति है अविभाज्य इस प्रकार से हमारा कमिटेड हो गया कमिटमेंट बन गया कि ये लक्ष्य भाई ठीक है ना और यह कार्यक्रम इस प्रकार से ये मिनिमम सेटिंग हमारा बना इससे कम में हम चलने लायक नहीं है ये मिनिमम सेटिंग की बात है तीनों तीनों मिनिमम सेटिंग की बात बनी विश्वास स्नेह और सम्मान ठीक है ना श्रेष्ठताओं का आकलन करने जाएंगे तो उधर कुछ अलग मूल्य हैं जिसको हम कह रहे हैं श्रद्धा वात्सल्य कृतज्ञता है ना ये सब बातें वहां से निकल के आ रही फिर जब इसके साथ काम करने जाएंगे तो कुछ और चीजें भी हमारे को उसमें लगेंगी अभी इतना ही समझ लेते हैं उसको अध्ययन शिविर में पूरा समझेंगे इस प्रकार से यह सम्मान विश्वास स्नेह का एक सेटिंग मूल्य में है ना एक अनुभव पूर्वक विश्वास और एक अध्ययन विधि से किस प्रकार हम चलेंगे उसके लिए एक संबल को बनाने की बात हुई दूसरा मुद्दा आ गया चरित्र चरित्र के तीन भाग हैं गुड़ गुड़ कर रहा है जल्दी हो गया चलिए आराम से कर लेते अभी कर सकते हैं। कल की क्या आज ही कर लेते हैं। आपने को इतना ही समझना है अभी इसको अच्छे से समझ के जाइए इंटर रिलेटेड कैसे है, उसको समझ लेते हैं। पहले ये वापस लौट के आते हैं सुबह के सत्र में क्या हुआ एक मानव मानव जाति के साथ न्याय की कामना बनी उसमें कुछ कुछ कुछ प्रोग्राम हमको समझ में आया उसमें हमको दिखा सबके चेहरे पर खुशहाली की यार रस्ता है और सभी रास्ता हमको व्यवहारिक दिख रहा है लेकिन उसको सफल करना है नहीं करना उसके लिए हमारा कंडक्ट कैसा होना है? आ चल उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे हमने बात कर कि यार, हम अरे इस, इस कारण से कर लेंगे ऐसा लगा लेकिन इतने से हो जाएगा क्या अब सुबह उठ के क्या करेंगे कुछ करना पड़ेगा ना तो क्या हो हमारे में ऐसा जिससे कि हम उस पूरे प्रोग्राम के साथ हम लाइन अप होकर टाइप होकर अपने में बना अपना एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें हाँ वो योग्यताएँ तो बढ़ती चली जाएंगी लेकिन इनिशियल सेटिंग हमारी क्या हो जिससे कि हम उसमें पकड़ पाएं सफल तो तभी होने वाला है तो ये सब कार्यक्रम है ये चरित्र को मूल्य को नीति को हम पहचानना चाहते हैं उसको बनाना चाहते हैं इसी का नाम अभ्यास है अभी ये नहीं करें कि पहले आप ये सब मूल्य चरित्र नीति करके आना फिर मेरे साथ काम करना ये नहीं कर आप में अगर अनुकरण की प्रवृत्ति आ जाए तो हम मिलकर काम कर सकते हैं हम किसी एक मूल्य चरित्र नीति के साथ काम कर रहे हैं आप उसमें काम करना शुरू कर दोगे जब भी प्रश्न आए हमें से पूछ लेना और धीरे धीरे आपको मूल्य चरित्र नीति के बारे में खूंटा ठुक जाएगा क्योंकि पूरे प्रोग्राम में भी ये मूल्य चरित्र नीति जुड़ जाता है ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल के साथ जुड़ने वाला मानव से मानव जाति तक का कार्यक्रम है तो सभी जगह पर मूल्य चरित्र नीति जुड़ा रहेगा आज हम अगर गाय भी पाल रहे तो कोई मूल्य के साथ कोई चरित्र के साथ कोई नीति के साथ पड़ेगी तो आप गौशाला से काम शुरू कर दिए तो भी आपको नीति समझ में आ गई आखिर ये नीति क्या है आप बहुत सारे आइडिया लिखाओगे मेरे पास जो भी काम करते हैं हम लोग मिल करते हैं उसमें बहुत सारे आइडिया रहते हैं भैया ऐसा क्यों निकल रहे थे अपन अपन एक काम करते देखो इतना महंगा अपना वो ये दाना लग रहा है वो जो बियर की फैक्ट्री में से ना एक वो निकलता है कचरा मोलायस का और वो छः रुपये किलो आता है उसको खाने के बाद जो गाय है ना दूध ज़्यादा देती है तो सस्ता भी पड़ता है दूध भी बढ़ जाता है गाय भी टन एकदम मस्ती में रहती है ना अब ले लो जिसको जो लेना है ना ऐसा हो गया हो तो अब वो जब प्रैक्टिकली जीने आएंगे तो सब मुद्दे आएंगे ना क्योंकि वो देख रहा है इसको सस्तेनेबली बनाना है ये भी है वो भी है अब उसको हम क्या उत्तर देते हैं कि देखो अपन ये इसलिए नहीं कर रहे कि देखो इसमें दिक्कत है उससे धीरे धीरे धीरे उसको नीति स्पष्ट होती है कि अच्छा ये है नीति और एक समय उसको सारी नीति समझ में आती है फिर वो खुद ही उससे पीछे वाले पूछते हैं खुद ही जवाब देता है यार ये नहीं करेंगे अपना नीति है इस गाइडलाइन पर अपन काम करें और उसको स्वीकार होते जाते हैं फिर आ गया अभी बछड़े बछड़े पैदा हो गए गौशाला में ढेर हो गए बछड़े 50 50-60 परसेंट बछड़े आप कोई लेता नहीं इनको, फिर आएगा क्या करें भैया हैं? कुछ भी आएगा ना ऐसा आइडिया अब उसमें फिर से आएगा अब फिर से नीति को सॉल्यूशन भी देना पड़ेगा आपको और वो नीति के साथ जुड़ना जरूरी है अब ये सब चल रहा है साथ में ये नहीं कि आप ये अब ये समय थोड़ी कि आप पहले घर जाके तैयार होना अरे ऑन जॉब ट्रेनिंग है अब तो प्रोवाइडेड आपको समझ में आ जाए कि हाँ इधर चलना है है ना नहीं तो जाओ अपने घर में जाके ट्रेनिंग घर में जाके ट्रेनिंग होती है अखाड़े में ट्रेनिंग होती है कुश्ती लड़ने की ट्रेनिंग वही होगी ना तो ट्रेनिंग उस उस प्रोग्राम के साथ चलेगी क्या अलग से ट्रेनिंग हो जाएगी अब आप बेटर हो गए एक आइडिया लेकर सुनिए चले जाओगे बाद में फिर चलता रहेगा तो वो जब मैं समझ गया जब जब जब ऐसे अखाड़े नहीं बन पाए थे एक अखाड़ा होता है ऐसी बात होती थी, थी ना उसमें एक मिट्टी होती है दो पहल अब कुछ पता नहीं चल रहा क्या होती है अब इतने साल में ये मिट्टी बन गई पहलवान की लंगोटी कस गई अब ये ऑन जॉब ट्रेनिंग है अब चलता रहता है अब जैसे हम बोल रहे हैं स्त्री पुरुष समान अब साथ में काम करने जाते हैं अभी तो कई लोग लगता है हमारे मन में तो ऐसा नहीं है फिर उसको बताना पड़ता तुम्हारे मन में ये है इसको ऐसे न देखो ऐसे नहींसे देखो धीरे धीरे होता रहता है ना पुरुषों को लगता किचन में काम करने से अच्छा तो मरी जाते स्त्रियों को तो पहले से ऐसा लग रहा था कि जिंदगी की सफलता है, असफलता है, इसी बात से कि घर में किचन में काम करना पड़ता है अब ये मानसिकता से बाहर लाना अब वो अभ्यास होता है, थोड़ी हो है इस प्रकार से होने से रस्ते पर चलना और गाइडलाइन आपके मेरे बीच में स्पष्ट हो गई बोल बोलकर रिकॉर्डेड गाइडलाइन दे रहे हैं आपको अब मेरे लिए भी स्पष्ट हो गया आपके लिए भी स्पष्ट हो दोनों में करप्शन की संभावना ही नहीं है इतनी बार बोले सो बार दो सौ बार हजार बार बोले जगह जगह रिकॉर्ड हो गया है ना अभी इसके इधर उधर होंगे तो आप भी बोलोगे भैया ये, ये इसमें कुछ देखना जरा क्या कहा था आपने, क्या? तो आपने और क्या और क्या प्रोसेस ही समाधान है लक्ष्य की स्पष्टता हो जाए समाधान है उसमें कैसे अपने को एडमिनिस्ट्रेट करना समाधान है कैसे उसमें सफलता को पाएंगे ये समाधान है सब कुछ बना के समाधान है कैसा हुआ ये बढ़िया हुआ इस विधि से दीदी ये चलने के बाद बनी है ना अब हमारे साथ क्या गुजरा वो आपको बता ही रहे जैसे कि एक दिन जाके हमको दो हजार सात आठ में समझ में आया कि, कि जितने हम अध्ययन कर रहे हैं ये तो नागराज का अध्ययन कर रहे हम ये नागराज जी का अध्ययन है उसके पहले तक वो कभी ऐसा बोले नहीं जैसा मैं बोल देता हूँ कि ढूंढो को अच्छे आदमी वो कभी नहीं बोलते इस तरह की बात है ना तो हमको पता ही नहीं चलता कहां ढूंढना है वो क्या बोलते हैं शब्द शब्द से अर्थ अर्थ के रूप में वस्तु रहता ही है क्या बोलते हैं क्या बोलते हैं अर्थ के रूप में अस्तित्व में वस्तु रहता ही है ढूंढो उसको अब है ना अब हम सब ढूंढा अस्तित्व में कहा ढूंढना है अस्तित्व का मतलब खाली जगह ढूंढने लगते है वो व्यापक की महिमा पहले गा रखी हमने सब व्यापक में ढूंढे जाते हैं उसको कुछ पकड़ में ना कहा बाबा कहा बाबा कैसे कल्पनाशीलता को नियोजित करो है न कल्पनाशीलता को नियोजित करके बाबा क्या चीज इन्वेस्ट करें जिससे दिख जाए अरे तुम्हारे पास आशा विचार अच्छा होता है या नहीं होता है ऐसे जीने की चाहत है ना कैसे ऐसे जी सकते हैं और वो वस्तु तक पहुंचना है फिर नहीं समझ में आप क्या करें जैसे भाई पानी नाम का एक शब्द होता है उनकी रिकॉर्डिंग सुनिए आप पानी नाम का एक अर्थ होता है अर्थ क्या चीज होता है व्यवस्था में भागीदारी का मतलब अर्थ होता है ना तो पानी से प्यास बुझता है नहीं बाबा नहीं बुझता है अर्थ से प्याज बुझता है? नहीं समझ में आता कि हाँ कुछ है ये प्यास कैसे बुझता है पानी नाम की वस्तु के सामने खड़े हो जाओ पियो तब होता है ठीक है समझ में आ गया आगे बाबा चले घर अब दूसरा मानवीयता न्याय धर्म आचरण सम्मान अब जितनी ये चैतन्य वस्तु है इनको कहा ढूंढोगे भाई तो उसका अर्थ यहां बता रहा हूं ढूंढोगे कहा आपको यदि कोई मिल जाए तो ढूंढ लेना उसके साथ और आपको नहीं मिला मेरे को तो मिल गया था तो मेरा काम चल गया आपका काम चलेगा नहीं चलेगा चले हमारी कोई गारंटी नहीं है गारंटी का कोई कार्यक्रम है नहीं भैया स्वयं में विश्वास की बात है सम्मान की बात है आप जागृत हो गया इस विधि में चले आपको मिल जाए तो अच्छी बात है नहीं मिले तो भैया आपका कार्यक्रम आप देखो हमारे को मिल गया तो हमारे को कुछ पकड़ में आया कुछ पकड़ में आया तो कुछ कुछ ही कर पा रहे हैं को ऐसा कोई ऐसा कर पा रहे हैं ऐसा भी नहीं है ना अब इतना जरूर पकड़ में आ गया कि चलने के लिए अपने को संबल मिल गया कि अपन चल सकते हैं है ना एक मिनिमम सेटिंग तो सब अनुभव में पकड़ में आते हैं अगर पढ़ने जाओगे तो ये निकल जाता है विश्वास अनुभव पूर्वक ही विश्वास होता है खत्म होगा कहा नहीं अनुभव सम्मान अनुभव की रोशनी में स्वयं का मूल्यांकन कर लेना ही सम्मान है खत्म ये भी गया अपने हाथ से स्नेह है, है ना न्याय में निर्वृत्ता ही स्नेह है, ठीक है ना ये भी चला गया सारे विकेट अपने हाथ से गए अब करें क्या ठीक है लेकिन ऐसा नहीं है तो उसी में अध्ययन विधि है है ना अध्ययन विधि की एक महिमा है अध्ययन विधि में अनुकरण विधि आती है अनुकरण में जो सो अनुभव पूर्वक जिस प्रकार देखा गया उसको शिक्षा विधि से दिखाया जा सकता है देखा जा सकता है अध्ययन करा जा सकता है वो करने की बात है तो मोटा मोटा हमारे को ये समझ में आ गया कि मूल्य चरित्र नीति की एक यात्रा लंबी है है ना इस यात्रा पे हम अपने को कदम रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते इसको तय करने की बात कुल मिला के इतनी बात किसी दिन आपके अंदर ही चमकता यार बहुत हो गई बातें एक बार तो आप जीना यार बहुत हो गया उस दिन के बाद यह एक वाला बात शुरू होता है कुछ भी नहीं इससे सरलतम कोई सिद्धांत दुनिया में है ही नहीं क्या कह रहा हूं मैं मैं कोई आपका हौसला आप जाए के लिए कह रहा हूं दिस इज सिंपलेस्ट एवर प्रिंसिपल क्योंकि अस्तित्व में कॉम्प्लिकेशन थोड़ी है ब्रह्म में सारे कॉम्प्लिकेशन एकदम आसान सी बात है। ठीक है ना चलिए हाई नहीं नहीं ये क्या कहा ये समझ में नहीं आपको ये कह रहे हैं कि अपने को जो ज्यादातर समय लग रहा है हाँ हाँ बिल्कुल लगता लगता आपकी बात सहमत है ये कह रहे हैं कि पिछड़े का भूत से पीछा छुड़ाने के लिए निन्यानवे परसेंट मेहनत है ना समझने के लिए एक परसेंट की मेहनत अच्छा छोटा बच्चा कोई भूत नहीं थोड़ा बड़ा थोड़ा भूत सत्रह अठारह बीस साल में सारे भूत आ गए चालीस पचास साठ साल में भूतों के साथ पार्टी कर ली रोज <laughs> तो आप चिपका लिए सब दे दे दे दे दे दे। है ना <laughs> तो अब ये कैसे हम इससे कार्यक्रम बाहर निकले ना ये थोड़ा संकट लगता है इतने इतने सारे चिपटे हुए हैं एक के पीछे इतने चिपके हुए हैं ढेर सारे कोई कोई नहीं चिपके तो वो सूचरा कहां से मिले कहां से मिले चिपक जाए वही भूत है ना तो चिपका लेते हैं चले थोड़ी सी बात कर लें तो फिर समय पूरा होगा तो सम्मान दीदी हुआ ठीक से पकड़ में आया फिर से समझ लेते हैं एक स्केल आपके पास आ जाए कि आदमी होने का मतलब क्या भाई तो आपको पता चला कि ये कुल मतलब है और अपन यहां पर हैं ये भी मूल्यांकन हो गया कंफर्टेबल हो गया यार कुछ तो है लेकिन जो बचा है वो अपने आप ही प्रोग्राम बनता है बच्चे को पूरा करना तो इस प्रकार से हम चलते हैं तो ये विश्वास की बात बनी यार महाराज लिखा है मिटाया भी नहीं यार ये स्केल है भाई क्या हो गया भाई हाँ तो गिरेगा वो तो और क्या जाओ ले जाओ चलिए छोटी छोटी बात करके छोड़ देते हैं ज्यादा ज्यादा दिक्कत नहीं डालते चरित्र के तीन भाग स्वधन क्या हो गया भाई एक परसेंट के कारण नहीं निन्यानवे परसेंट के कारण एक परसेंट छूट रहा है कुल समझना का जो एफर्ट है एक परसेंट है निन्यानवे परसेंट जो पीछे का भूत लगा हुआ उससे मुक्त दूर होने के लिए है सब कार्यक्रम एक महोदा में निन्यानवे को भगा भी देगा वो किसको हाँ हाँ हाँ ये वन परसेंट अभी फंसे फसे कहा उसमें से कुछ बचाना चाहते हैं उसमें फंसे नहीं आप दुखी तो आप यही उसमें से कुछ कुछ चीजें आपको अच्छी लग रही है उसको साथ में कैसे रख लू उसी में सारा ताकत लग रहा है और कोई ताकत नहीं लगता है। जैसे इसको समझना भी और नौकरी भी करना है सुखपूर्वक भी जीना है सम्मानपूर्वक भी जीना है और नौकर भी बनना है आप बताइए आदमी क्या करोगे आप नहीं कहा चलेगा अब अब समझना भी हाँ भैया समझना सम्मानपूर्वक जीना जी भैया सुखपूर्वक जीना हाँ भैया एक नौकरी कहीं मिल जाएगी क्या मैंने तो बना के रखे हुए हैं सच में कई कई बच्चों को तो मैं देता इसमें भर लेना यार तू थोड़ा समझ तो ले एक साल में समझ लेगा चले पच्चीस हजार मेहनत ले लिख ले जो करना है बोलते हैं हम... ये देखो दिक्कत तो यहां बैठी है हाँ देखो क्या हुआ कल एक छोटी कहानी सुना रहे थे ना थोड़ी कहानी सुना थे यार बहुत हो गया यार बहुत ज्यादा हो गया यार बहुत ज्यादा पेन में रखो यार बता रहे हैं ना पूरा पूरा तरीका बता रहे हैं देखो अभी क्या हालत क्या है अपना एक बार एक है ना राजा रानी कहीं कार में बैठ के जा रहे थे कल्पना है यार लेकिन क्या पता आपकी जिंदगी छुड़ा हो अब राजा रानी कार पे गए पला से चोराया गया सिग्नल ट्रैफिक में गाड़ी रुक गई अब राजा भी आ, बड़े आज्ञा पालक है ना तो बकायदा आपने कार को रोक ड्राइवर को बोला भैया अपने को पूरा कमांड में ना अपने नहीं है लेकिन अपने को उसको पालन करना रानी यहाँ साथ में थी रानी कहे की कि तुमको किसने राजा बनाया तुमको कुछ आता है तो नहीं ये तो तुम बन गए तो क्या चल रहा क्या नहीं तो तुम किसी काम के नहीं हो है ना और उसका एक ही काम पूरे राजपाट में क्या गड़बड़ हो रहा है इसको ढूंढ ढूंढ के निकालते रहना। तो तुरंत चौराहे पे दिख गया बोले देखो देखो तुम राजा देखो वो तुम्हारे राजपाट में क्या हो रहा है क्या देख रहे हैं एक आदमी कटोरे लेके भीख मांग रहे है तो राजा ने बोला तुम जानते नहीं अभी ये उसको मजा आ रहा है भी, भीग अरे भीख मांगने में किसी को मजा आता है तुम्हारा राजपाट में ठीक नहीं किसी को रोजगार नहीं मिलता है ये नहीं है वो नहीं है तुम मैं तो बोलते हो तुम किसी काम के हो ही नहीं और राजा बन के बैठ गए ये बहुत देर हो गई किटर किटर उन्होंने कहा चल या तेरा अभी कुछ इस, इसका कर देते चलो भिखारी को बोला इधर क्या हो गया भाई भिखारी भाग्य नमस्ते हो गया क्या हो गया है ना अब बोले पत्नी बोली क्या हो गया क्या पूछते हो बेचारे को पैसे की कमी है यही तो दिक्कत है और क्या दिक्कत है तो भाई तुम कितने पैसे यहाँ पे कमाते हो तो उसने बताया तीन महीना कितने हज़ार महीना ठीक है तुम आ जाना राजपाट में फलाना मंत्री से मिल लेना तुम्हारे ले लिए एक दूसरी व्यवस्था कर दे रहे तुमको दो लाख रुपए मैंने की आमदनी हो जाएगी तब तो ठीक हो सो गए ना बोले जी ऐसा हो तो होगा कि नहीं होगा उससे कंफर्म किया बोले हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं और वो राज अपने महल में गया और उसने बता दिया चौराहे पर वो, वो आदमी आएगा रामलाल वो भीख मांगता है उसको तुम दो लाख रुपये की व्यवस्था कर देना प्रतिमा ठीक है भाई राजा ने बोला तो मंत्री ने कर दिया जुगाड़ कुछ कुछ कर दिया जो हुआ से वो हुआ गया अब उसके बाद राजा ने भी फीडबैक भी नहीं लिया क्या हुआ क्या नहीं हुआ तीन महीने बाद है ना कभी से फिर गुजरना हुआ और पता लगा कि वो तो अभी भीग मांग रहा है पत्नी को देखा देख लो तुम्हारे से वो तुम्हारा बोला भी कोई सुनता ऐसा भी तो को भी हो गया। में साला नहीं कि कुछ पूछता ही नहीं तो राजपाट में डरते डरते उसको बोला भाई क्या हुआ कितने पैसे मिले तुमको कितने पैसे मिलते आप हर महीने भिखारी बोला दो लाख तीन हजार रुपया दो लाख मिल जाएंगे कोई बात नहीं मेरा तीन हजार की जुगाड़ रखी रह उससे तो मेरा गैस की टंकी आ जाएगी ये हो जाएगा वो हो जाएगा <laughs> समझदार को इशारे काफी है क्योंकि उससे हमारी पहचान हो गई है आई हैव आइडेंटिफाइड माई सेल्फ विद दैट देट इज द प्रॉब्लम and which which which is is not not sufficient sufficient that identification is not sufficient enough, which can satisfy me, which cannot एंड विच इज न <coughs> तो इस प्रकार से, वो चीजों से पहचान हो गई पूरे के साथ पहचान करने की अब हिम्मत ही नहीं रह गई इसीलिए बाबा जी एक सूत्र दिए देखो कब से दे रहे मैं छोटा था सुना तब से पूरी बात हमेशा की पहली बात बोला देखो एक पीढ़ी इसको लेके जूझेगी दूसरी पीढ़ी इसको समझेगी और तीसरी पीढ़ी इसको जिएगी <coughs> हमको समझ में नहीं आया मतलब क्या निकला ये है ना ऐसा हमको लगा कि पता नहीं क्या करेंगे एक पीढ़ी समझेगी जूझेगी ना अभी समझ में आया कि एक पीढ़ी का मतलब ही हुआ कि जो एक अवस्था से ऊपर चले गए वो इसको लेकर जूझते रहेंगे क्या है ये क्या नहीं है क्या है क्या नहीं है ठीक है ना लेकिन यदि उनको ये समझ में आ जाए कि कुछ है और अपनी अगली पीढ़ी को हम इससे बेहतर दे सकते हैं जो हमको मिला इतना भी वो पकड़ पाते हैं तो उनके प्रति सम्मान की बात वो अपने में सम्मानित महसूस करते हैं है ना जैसे मैं देखूं कि हमारे पिताजी लोग इसको लेके जूझे ही हैं कुछ पकड़ में आया नहीं आया पकड़ में दिन भर डिस्कस चल रहे हैं बाबा जी जैसे आप करें रात दिन चलते थे लेकिन हमारे को खाली एक मोटिवेशन दे पाए कि देखो ये बात तो ठीक ही है जो कह रहे हैं तो इनके सहयोग से हमारे को क्या हो गया ये चीज समझ में आने लगी एक तरफ बाबा जी का वो भी पूरा कार्यक्रम है दूसरी तरफ माता पिता का सहयोग उससे कम में समझ में नहीं आता हम इसको पूरा के पूरा जी लेंगे ऐसा नहीं है क्योंकि हमारी भी पचास साल की उम्र होली ना अभी तो हमारे साथ जो हमारे से छोटे बच्चे हैं जो हमारे से जुड़े हुए वो इसको इसके टोटल स्वरूप को जीते हैं जिसको आप आ, हम नहीं जी सकते हैं अभी लेकिन हमारे में भी अपने में समाधान इस बात को लेकर है वो समाधान कम नहीं है कि उनके लिए क्या हो सकता है उसके वातावरण को हम बना के रखते हैं जैसे इतनी चाचियाँ इतनी मामियों के बीच में हम तो कभी ना जी और ना कभी जी सकते हैं अब आप जियेंगे मम्मी मामी चाची इसके घर में गए उसके घर में ये खाए वो पिए अभी देखो कैसे ठाट से रहते हैं क्या मैं अभी ऐसा कर सकता हूँ सुबह गया इसके घर में खाए शाम को इसके घर में जा खाए वहाँ नहा लिए उधर ये कर लिए ठीक है न तो अब वो जिस ठाठ बाट से अभी वो रहते हैं उसमें तो हम नहीं रह सकते लेकिन हमारे लिए कोई समझ में आ गया तो उनके लिए एक वातावरण को हम बना रखते हैं केवल केवल इतना ही कर सकते ना अभी तो और जो बलाएं ऊपर से आती रहती है ये पूरा व्यवस्था में से आएगी कि नहीं आएगी उससे भी बचा के रखते हैं है ना इस प्रकार से एक एक कंड एन्वायरमेंट को बना पा रहे हैं इतना ही हमको समझ में आया है अभी ठीक लेकिन इतना भी समझ में आया तो हमारे लिए वो बहुत पर्याप्त लगता है हमारे को वो एक लक्ष्य लगता है हमारे को उपयोगिता लगती है हमारे को उससे तृप्ति होती है ठीक अभी वो जितना जीते हैं जैसे विज्ञान ग्रुप अब जितना वो जी पा रहे हैं आज के दुनिया के जो बच्चे हैं इस उम्र के और यहाँ के विज्ञान ग्रुप के ज्यादातर बच्चे दो चार छोड़ भी दें ज्यादातर बच्चों को आप देखेंगे तो उनका जीना और उनका जीना वन एटी डिग्री पे चला गया जबकि उनको सारे विज्ञान ग्रुप वालों को लगता है कि यार अभी तो और करना चाहिए था हमारे में तो और ये प्योरिटी आना है और क्वालिटी आना वो प्योरिटी आने के बाद वो कर रहे हैं और उससे छोटे विज्ञान ग्रुप के बच्चे जनरली देखेंगे तो उनमें भी एक दो चार छोड़ के चलेंगे है ना हम तो मानते फिफ्टी परसेंट परिणाम तो ही ठीक है क्योंकि वातावरण इतना दूषित है लेकिन उसमें हमको नाइन्टी फाइव के अबो परिणाम आ रहे तो अब विज्ञान विवेक ग्रुप उससे बेहतर तरीके से अब उनमें नेगेटिविटी की बात ही नहीं जा रही है ठीक और उससे भी प्योर सेंस में ज्ञान ग्रुप के बच्चे अब ज्ञान ग्रुप के इतने बड़े बच्चे है जिस कॉन्फिडेंस से सौ लोगों के सामने खड़े होकर रोज माइक में बात करते हैं माइक में बात करने की बात भर नहीं है ये उनमें विश्वास के किस धरातल को वो खड़ा कर रहे हैं अपन लोग ये पहचान में आता है आपको है ना अपने को अब कोई सब्जेक्ट नहीं है उनके सामने तो अपने में से विषय को लेके आना और उसमें से क्या लर्निंग हुआ और आराम आराम से धीरे धीरे धीरे करते जाते हैं तो उनके जो विश्वास है धरातल और आपके विश्वास धरातल में जमीन आसमान का अंतर है महाराज कितना भी कर लोगे तो वो जो एक एक जो नीचे से बन के आ रहा है वो थोड़ी आ सकता है, है। हाँ तो अब अब ये क्रम से होने वाली बात है तो ये नहीं कि हमारा हम फेल हो गए ऐसा नहीं है ये कह रहे हैं कि अपनी आयु के अनुसार चीज़ों को पहचान कर है ना अगली पीढ़ी के लिए अपने डिजाइन को बनाना तुरंत तुरंत आगे आगे आगे उतना अपने लिए पर्याप्त आशुतोष भाई उतना पर्याप्त होता है अब हम थोड़े जा ना जाके कोई गाय को उठा के मतलब पटक देंगे कहीं से अभी नहीं बचा अभी तो हमारे कमरे टूट जाएगी ठीक ठीक है ना बच्चे हैं वो कोई बच्चा बोलता हम तो गाय को ऐसा रखना चाहते हो रख लेते हैं कुछ को खा पी के हो गए तैयार काम भी करते हैं लेकिन इस बार सान तैयार नहीं हुए उपयोगी समाधानी समृद्धि की दिशा में जाने के काम कर रहे हैं तो ये समझना जरूरी है कि आप एक पूरी मानव जाति हो आपकी शरीर की अवस्था कुछ हो ही सकती है तो इसमें हर एक स्थिति वाले आदमी को हर एक जाति वाले आदमी को हर एक आर्थिक स्थिति वाले मानव को आगे बढ़ने का स्पष्ट कार्यक्रम उपलब्ध होता है प्रोवाइडेड पूरा कार्यक्रम क्या है उसमें किस कंडक्ट की बात की जा रही है उसको समझना और अपने लिए एक उपयुक्त कार्यक्रम की पहचान करना है ना अब बोलने के लिए बोल दिया हम शिक्षा में काम करें शिक्षा का काम वहां पर जाके शुरू होता है अब ऐसे कुछ भी प्रोग्राम बना लो तो फिर परिणाम नहीं आएगा आगे चल के फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा यार सब कुछ करते हुए फ्रस्ट्रेशन क्यों आ रहा है फिर बोलते हैं कई लोग रोते हैं पुराने से पुराने आदमी हमारे पास भी आगते मित्र हमारे यार पंद्रह साल लगा दिया जीवन में तृप्ति ही नहीं है तो वो अप्रोप्रिएट जगह को पहचानना जो कि मेरी आयु वर्ग के हिसाब से सुटेबल होता है वो वाले बात बनती अब तो उतरी भी नहीं है अब तो उससे आगे निकल आए अपन ऐसे पूरे डिजाइन में अगर देखिए कहाँ दिक्कत आती है आदमी अपने आप ही अपने अनुकूल चीज़ों को पहचान लेता है और लग लेता है अभी हिमांशु भैया अभी आए थोड़े दिन पहले या रमेश भैया बबीता दीदी अभी आए आने के पहले इनसे कोई बात नहीं हुआ कि आके क्या काम करेंगे और रंजित दीदी आए छह महीने साल भर कुछ भी बात नहीं हुआ अपने आप ही ये डिजाइन में मूल्य चरित्र नीति घुस गई ये जो पूरा डिजाइन है ना तो नागराज जी के जो आचरण में मूल्य चरित्र नीति है मैं सोचू कि मेरे आचरण में ही भरा जाए ही भर आना नहीं है।, है ना उसको स्वीकारना अनुकरण करना और वो तो हमको तो अनुभव पूर्वक आया हमको अनुभव होगा भी तो ऐसा जी पाएंगे तब तक तो क्या करेंगे कि मानवीय आचरण करेंगे तो अनुकरण करते हुए उसको लेके चलना लेकिन डिजाइन को प्योर बना सकते हैं हम हम यहां पर जो भी व्यवस्था बना रहे हैं, उसमें एकदम प्योरिटी को मेंटेन कर सकते हैं अब क्या हो गया भाई साहब मानवीयतापूर्ण आचरण को अगर व्यवस्था में आप अगर उसको फिक्स कर दोगे तो क्या चीज हो गया हर एक आदमी के लिए गाइडलाइन बन गया कि नहीं बन गया एक एक आदमी जूझे उससे बेहतर हो गया कि नहीं हो गया बेहतर हुआ कि नहीं हुआ अब इंडिविजुअल एफर्ट की जगह क्यूमिटी एफर्ट खड़े हो सकते हैं, है ना प्रोवाइडेड हमारे में कोई कॉमन आ जाए लक्ष्य को लेकर सिर्फ इतने कोई भैया तो प्रकृति के शोषण में आप देखिए जैसे हम लाइट जला रहे हैं शोषण हो ही रहे ना। लेकिन हम चार छह लोग पच्चीस लोग तो नहीं कर सकते काम तो अगले में आगे जा रहे हैं तो वहां पर एक और मॉडल को खड़ा कर रहे हैं बिजली को लेकर लेकिन उतना तो पर्याप्त जाएगा थोड़ी कोई कार चलेगी फिर भी वहां पर कोई आएगा तो उसके अगले में जागे यहां पर पहुंचेंगे तो एक मॉडल खड़ा होगा ये प्रकृति सबकी संपत्ति है धन धरती समाज का धन है हम जब तक इसको एक व्यवस्था में हम खड़े नहीं हो जाएंगे भाई तब तक ये सुरक्षित संरक्षित नहीं रह पाएगी एक कार्बन फुटप्रिंट निकाल के एक एक आदमी का नहीं होता है ऐसा नहीं निकलता ये, ये ये बिजनेस है सब है ना आपको एक दे दिया कि आप कर लोगे ऐसा नहीं होता नहीं तो फिर हमारे को जरूरत ही क्या है ये अखंड समाज के रूप में शिक्षा और व्यवस्था को ले जाने की जरूरत क्या है हर आदमी को दे दो कार्बन फुट प्रिंट धरती बची रह जाएगी इतना सरल थोड़ी है इसमें सब में बिजनेस है बिजनेस हटा कर देखो पता चलेगा क्या हो रहा है ये बात समझ में तो उसके लिए काम कर रहे हैं अभी हम पंद्रह एकड़ में काम करेंगे धरती सुरक्षित हो जाएगी इससे ये तो भ्रम ही है ना कि हम पंद्रह एकड़ में अच्छा काम करें धरती को बच जाएगी अरे भ्रम में बैठे हो आप पंद्रह एकड़ में एक मॉडल टेस्ट हो सकता है कि हाँ कुछ सस्टेनेबिलिटी आती है कि नहीं आती उसको एजुकेशन का कंटेंट ले जाना है वो तो मॉडल यहाँ जाकर पहुंचेगा तब तो एक राष्ट्र में और अंतर्राष्ट्र में जब तक तो एक रूपता नहीं आ जाएगी राष्ट्र और अंतर्राष्ट्र में जब तक तो एक नहीं आ जाती तब तक जो है हम धरती को संरक्षित नहीं कर सकते कर ही नहीं सकते आप कहीं पर भी कोई चला देगा बम तो क्या कर लो आप करते रहे ना ऑर्गेनिक इसमें कुछ पड़े रहने से कुछ नहीं हो रहा है नहीं करना चाहिए नहीं करना करते रहो अभी एक प्रकार का ये अपने में एक अहंकार बनाने की बात होगी ना कि हम करें यार पूरे सम्मानजनक मूल्यांकन विधि से आओ और आप कुछ कर पा रहे हो वो सब जन सब लोग कैसे कर पाए है ना उसके लिए पूरा एक डिजाइन निकल के आता है भाई ये नहीं होता है कि बस जिसको देखना हो देखेगा आएगा समझेगा ये थोड़ी होता है जिम्मेदारी है जिम्मेदारी है, है, है, है। भैया परस्परता होगा मतलब हमारा परस्परता तो है ही अगर हम संबंध पूर्वक जीते हैं तो शोषण नहीं करते दोहन एक दोहन का मतलब ही शोषण होता है अच्छा वर्ड है शोषण का एक अच्छा वर्ड दोहन है ना सदुपयोग सुरक्षा प्रकृति का सुरक्षा हाँ भी परस्परता ही है परस्परता का मतलब क्या होगा? दे रहे हैं, ले रहे हैं अधिक दे रहे हैं कम बस इतने धो रहे हैं और कुछ भी चीजें ले रहे हैं। अरे दे रहे हैं गंदी हवा छोड़ रहे हैं।, नहीं दे रहे हैं भाई ऐसा नहीं है ना पानी लिया पानी एक साइकिल में आप साइकिल में लो साइकिल में छोड़ दो इतने तो काम है आप भी पानी रोक तो पाओगे नहीं अपने शरीर में छोड़ना पड़ेगा वापिस नहीं नहीं नहीं नहीं किसी को भी आप क्या दे सकते हो साइकिल में साइकिल है पता हैं वो सब साइकिल कोयला साइकिल नहीं मत लो जो साइकिल नहीं है उसकी अपनी इंटरनल व्यवस्था के लिए उसको मत लो चीजों को लो और साइकिल में छोड़ते चले नहीं यही परस्परता कदम ठीक हो गया समृद्धि के लिए आवश्यक है, है ना ठीक है भाई तो आज की चर्चा यही पूरी करें कहा हो गया अभी करेंगे उसको ठीक है जी कुछ आप अनाउंसमेंट कुछ करना चाहते हैं भाई हाँ जी आज कुछ बच्चे लोग कुछ यहाँ गाएंगे बजाएंगे तो आपने